die ganze हेलो राधे थाल। राधे शाह गुरु जी आज आपके सामने पार्क yeah. आज फिलहाल सब म तम जगत्ति सर्दक्षण श्रीकृष्णाक्ष जगदाम प्रेरणया प्रवर्ति रूपोपि तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्य वंदे हम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू श्री वैष्णवा श्रीरूप साग्र जा सह गणरघुनाथन्त सजीव साद्वैत सारधूत पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादगणलताी श्री विशाखान्वितांच आजावलबितुजौ कंकावदीर्तन पतरौ कमलायताक्ष विश्वभरौर युग पालों बंदे करों, बंदे यस्मिं युगधर्मपाल वंदे जगत् करुणवता वंदेषपरविंदयुगल यस्ंगीद्रणीकृते स्निधोंगस्वत काश्मीर तलशोणि श्रीखंड अवतंसित मंजु मंजुमंजरे तरुणी नेत्रचकोरपजरे नवकुंकुम पंकुंजरे रचरास्ताम गोपकुंजरे नारायण नमस्कृत्य नरम चोत्तम देवी सरस्वती व्या तयमुदी वाछाकलतरुभ्युभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री प्रभु प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनकदयावलोक हे भट्टि सुमते रघुनाथ श्री दासजीव मे कृतुमंद मतेदयांद्रा तुलसी यत्र कान यना च पुराणपठनम तहत हरी त्रव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वा तीर्था वसंति त्रो युकोदारकथा प्रसंग ये भागवत पुराण नाराधि ये पुषपुराणत मुखे नाम मराण तुथाजंग नाण बुलशृंद परम मंगल श्रीमदभागवत महापुराण श्री सप्ताह पारायण तद अंतर्गत आज चतुर्थ दिवस पूर्व सत्र में श्री नारद जी युधिष्ठिर महाराज के सम्मुख राजस्वी यज्ञ में श्री नृसिंह अवतार लीला का निरूपण कराए श्री द जी कह रहे हैं कि ऐशा ब्रह्मण्ड देव से कृष्ण से महात्मना अवतार कथा पुण्य ये हमने तुम्हारे सामने श्री कृष्ण की पुण्य नृसिह अवतार कथा का निरूपण किया बोले बाबाई बा कथा कह रहे वो नृसिंह की और कह रहे हो कृष्ण की कथा कही बोले जितने भी अवतार हैं वे सब अवतारी के ही वैभव हैं एक कृष्ण की ही कथा है यहां तक कि जितने भी गुणावतार हैं वे भी श्री कृष्ण के ही वैभव रूप होकर के विराजमान हैं जिन श्री कृष्ण ने भगवान शिव की भी अभिलाषा को पूर्ण किया एक बार सब असुरों ने परम मायावी मय उनसे प्रार्थना की और मैं दैत्य ने असुरों को एक त्रिपुर नामक विमान बना करके दिया जिसकी विशेषता यह कि पुष्य नक्षत्र होने पर वो विमान तीन भागों में बटा हुआ वो मिल जाए एक भाग को अलग नष्ट नहीं किया जा सकता है उस विमान के भीतर एक अमृत का कुंड है दैत्य जब देवताओं पर आक्रमण करने के लिए आए भगवान शिव से देवताओं ने प्रार्थना की शिव स्वयं दैत्यों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार हुए और शिव जी जिस असुर को मारे ये असुर उस मरे हुए व्यक्ति को ले जाए और उस त्रिपुर के भीतर बहुत सुंदर एक बड़ा अमृत का कुंड है उसमें झकोरा दें और वो दोबारा जी करके दुगना ताकतवर होकर के सामने प्रकट हो जाए शिव जी का मनोरथ फीका होने लगा उस समय भगवान ने गाय का रूप धारण किया ब्रह्मा जी को बछड़ा बनाया और आप उस के भीतर घुस गए अमृत कुंड का जल पीने लगे अब किसी ने जल पीते हुए गाय को देखा किसी ने कहा अरे गाय जल पी रही है बोले अरे पी रही है तो पी लेने दो तो इतना बड़ा कुंडा भर रहा है कितना पिएगी अब पीते हुए गाय को काय को रोके दया तो सब में होती है चाहे असुर हो चाहे मनुष्य हो वो तो एक सामान्य भाव है परिणाम ये हुआ कि आपने एक चुस्का भरा और अमृत के सारे जल को पी गई श्री शिव को आपने धर्म रथ प्रदान किया ये धर्म रथ बड़ा महत्वपूर्ण है श्री विभीषण जी से श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि मित्र जो धर्म रथ के ऊपर विराजमान हैं उसकी कभी भी पराजय नहीं हो सकती है भले रावण इस समय पुष्पक विमान में बैठा हुआ है और हम पैदल हैं पर हम धर्म रथ के ऊपर विराजमान हैं इसलिए हमारी कभी भी पराजय नहीं होगी और उस रथम सूतम ध्वजम वाहन धनुर्वर्तन श्राधियत धर्म रूपी ये रथ है जिसमें ज्ञान रूपी सारथी है जिसमें विरक्ति रूपी ध्वजा लगी हुई है जिसमें रुद्धि रूपी घोड़े जोड़े हुए हैं जहां पर तप रूपी धनुष है जहां पर विद्या रूपी कवच है और जहां क्रियाारूपी मां विराजमान है गोस्वामी जी ने रामायण में इसी धर्म रस का वर्णन किया शिव भागवत वही ये ही उसका उपजीव्य है कि जो धर्म रस के ऊपर विराजमान है उसकी कभी भी पराजय नहीं होती है तो धर्म रस प्रदान किया पुष्य नक्षत्र में शिव भगवान ने जैसे ही बाण मारा त्रिपुर तो विध्वंस कर दिया बोलो त्रिपुरारे भगवान की जय आप देवताओं को संरक्षण करते हुए विराजमान हुए अब जब प्रसंग चला धर्म रथ का तो श्री युधिष्ठिर महाराज को उस समय वर्ण आश्रम धर्म श्रवण करने की अभिलाषा उत्पन्न हो गई भारतवर्ष अपने बाह्य रूप में जितना सुंदर है भारत का आंतरिक स्वरूप भी उतना ही सुंदर है भा माने प्रकाश शोभा ज्ञान आभा उस आभा में जो रथ हो उस स्थान का नाम है भारत तो ये भारत धर्म और ज्ञान की आभा में निरंतर होने के कारण अन्य में भारत होकर के विराजमान है अन्यत्र तो फिलोसफी रही परंतु तो भारत में दर्शन रहा दर्शन का तात्पर्य है दृश्य ते अने से दर्शन जहां पर सत्य तत्व का दर्शन किया जाए और उस सत्य तत्व को प्राप्त करने के लिए मार्ग भी बताया जाए कि कैसे उस सत्य तत्व को प्राप्त किया जाए इसीलिए भारत विश्व गुरु होकर के विराजमान और शास्त्रों में यह कहा गया कि एक तक सकाशात अग्र जन्म नरित्रम शिक्षे पृथ्व्याम सर्व मानवाहा इस देश में प्रसुत होने वाले जन्म लेने वाले अग्र जन्मा जो ब्राह्मण है उनके उपदेश को ही ग्रहण करके सारे विश्व ने अपने अपने चरित्र को श्रवण किया अपने अपने चरित्र को जाना भारत शास्त्र को आधार बना करके चलने वाला एक ज्योतिष स्तंभ है शास्त्र का अर्थ है संशनात्नाथ शास्त्र जो संशन करे मैंने परतत्व को बताए और परतत्व को प्राप्त करने के लिए कैसी जीवन जीवनचर्या होनी चाहिए उस पद्धति का भी जो निरूपण करे उसका नाम है शास्त्र तो शासनात और संशनात् शास्त्र शब्द के दो अर्थ हैं जो हमारा शासन करे और शासन ही नहीं करे बल्कि परतत्व को जो बताए उसका नाम है शास्त्र तो भारतीय शास्त्र की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वह दर्शन पर आधारित है फिलोसफी पर नहीं फिलोस का अर्थ होता है अनुराग और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान सोफेस्टिक जो किसी वस्तु का ज्ञान का उपदेशक हो और कहीं विस्तार पूर्वक विश्लेषण पूर्वक किसी वस्तु का कर अनुरूपण करे उसको हम सोफेस्टिक्स डिस्क्रिप्शन कहेंगे परंतु भारतीय जो दर्शन है वह जो दर्शन किया गया देखा गया जिस तत्व को उसका निरूपण करने वाला होकर भारतीय दर्शन विराजमान इसलिए दुख का अभिघात भी हो और जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति हो इसके लिए धर्म की जरूरत है विश्व का कोई भी धर्म हो उस धर्म के चार पक्ष हैं विश्व के प्रत्येक धर्म में एक पक्ष है तत्व चिंतन सबसे पहले व्यक्ति विचार करता है मैं हूं फिर वो विचार करता है मुझसे भिन्न एक जगत दिख रहा है फिर वो विचार कर रहा है मुझे और जगत को शासित करने वाली भी कोई भी शक्ति है तो जहां स्वरूप का भोग्य जगत स्वरूप का और शासक नियंता के स्वरूप का तत्वबोध तो हो उसका नाम है दर्शन इन तीनों वस्तुओं का जहां दर्शन किया जाए वो दर्शन है इसी दार्शनिक पक्ष को कहीं कहा गया ज्ञान कांत दर्शन का एक धर्म का एक दूसरा जो पक्ष है वो है कि जो शासक पक्ष है सबका नियंत्रण करने वाला है उसके साथ में कहीं ना कहीं भावात्मक संबंध स्थापित किए गए चाहे क्रिश्चियनिटी हो चाहे इस्लाम हो चाहे यहूदी धर्म हो बौद्ध धर्म हो जो परतत्व है उसके साथ में कहीं रागात्मक संबंध स्थापित करके उसकी समाराधना करने की एक प्रवृत्ति प्राप्त हुई इसी को कहते हैं उपासना कांड तो ज्ञान कांड उपासना कांड द्वितीय पक्ष हुआ ईश्वर के साथ में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ भावात्मक संबंध जोड़ने का प्रयास किया गया जहां के हकीकी, उसको इश्क मिजाजी के साथ में जोड़ करके कहीं प्रस्तुत किया जाए सारा सूफी दर्शन इसी मूल वस्तु के ऊपर कहीं आधारित रहा भारत में भी कहीं परतत्व के साथ में जो रात्मक संबंध है उसको कहीं जोड़ने का प्रयास किया गया धर्म का एक तीसरा पक्ष है वो तीसरा पक्ष है कुछ धार्मिक चेष्टाएं क्रियाएं रिचुअल्स ये रिचुअल्स अलग अलग हैं प्रत्येक धर्म में निसंदेह ये बिल्कुल अलग अलग हैं। हमारे यहां पर जितने भी रिचुअल्स हैं कर्मकांड वे सब वेद के ऊपर आधारित हुए और वैदिक मंत्रों के द्वारा उनकी चिन्मयता को अपनाते हुए उन धार्मिक क्रियाओं को कहीं किया गया धर्म का एक जो चौथा पक्ष है वो चौथा पक्ष है सदाचार एथिक्स वो सारे विषयों में एक साथ माता पिता की सेवा करो विश्व के सभी धर्मों में आत्मसंयम करो ब्रह्मचर्य का पालन करो दीन दुखियों की सेवा करो तो इस जो सदाचार का पक्ष है वो सदाचार का पक्ष प्राय सबका एक साथ होकर के बेटा नहीं मान परंतु वहां केवल ज्ञान से प्रीति है जो फिलोस है उसके साथ में सोफिया कहीं झोला हुआ है सोफिया माने ज्ञान उसके साथ में जो प्रीति है वो प्रीति अनुराग ज्ञान से अनुराग की बात है परन्तु यहाँ उस पर ततत्व को साक्षात दर्शन करने की कहीं कहीं प्रवृत्ति है इसलिए सारा पाश्चात्य दर्शन वो छह वस्तुओं के ऊपर आधारित हो करके कहीं टिका हुआ है कभी मेटाफिजिक्स के ऊपर कभी कभी एपिस्टोमोलॉजी प्रमाण शास्त्र जो है उसके ऊपर तीसरा जो पक्ष है वो है लॉजिक तर्कशास्त्र जिसमें कार्य कार्य संबंध जोड़ने का प्रयास किया जाए चौथा पक्ष है एथिक्स माने आचार मीमांसा पांचवा पक्ष जो है वो है सौंदर्य शास्त्र एस्थेथेटिक्स और छठा जो है वो साइकोलॉजी तो पाश्चात्य दर्शन वह इन छह तत्वों को लेकर के चला हुआ है परंतु तो भारतीय जो दर्शन है वह भारतीय दर्शन हमें जो सुविधाएं प्राप्त हुई हैं ईश्वर के द्वारा जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उन वस्तुओं को प्राप्त करके उन साधनों को प्राप्त करके उस परतत्व को हम देख सकें इसके लिए इसके ऊपर इस बिंदु के ऊपर ही परतत्व का दर्शन और दर्शन करके उसकी कृपा को सीधा सीधा प्राप्त करना यह भारतीय दर्शन का मूल आधार हो करके विराजमान इसलिए भारतवर्ष अद्भुत है जो अपने बाह्य रूप में भी परम परम सुंदर और अपने आंतरिक रूप में भी परंपरम सुंदा है इसी संपूर्ण भारतीय धर्म को माने उसका ज्ञानकांड उपासना कर्म कांड कर्मकांड और धर्मशास्त्र इन चारों जो पक्ष हैं उन चारों पक्षों को श्री नारद जी ने 30 धर्मों के लक्षणों के रूप में प्रस्तुत किया और इनमें सभी वस्तुएं आ गई कि जीव मात्र का यह धर्म है कि सत्यम दया शौच अहिंसा त्याग स्वाध्याय आर्जवम संतोष समृद्ध सेवा पर मौन मात्म विमर्शन ये तीस धर्म हैं। अन्ना है अन्नादे सम्य भाग भूते यथार्थता, जीव मात्र को आदर प्रदान करना आत्म देवता की बुद्धि रखना कीर्तन श्रवण की अर्चन बंदन दास सक्ष आत्मनिवेदन नृणम अय परम धर्म सर्वेशक्षणवाजन सर्वात्मा ये नुष्यति ये 30 लक्षण निरूपण किए गए इनका क्लासिफिकेशन अभी अभी बताया ही है ये तो जीव मात्र के धर्म निरूपण किए किए गए अब शरीर के धर्म एक संपूर्ण बड़ी वैज्ञानिक समाज की व्यवस्था वह भारतीय मनीषियों ने प्रदान की और वो है वर्ण और आश्रम धर्म की व्यवस्था आश्रम व्यवस्था के द्वारा वैयक्तिक कल्याण का एक क्रमिक सोपानब्ध मार्ग स्थापित किया गया कि व्यक्ति को अपने जीवन का कल्याण कैसे करना चाहिए ब्रह्मचर्य ग्रहस्थ बस्थ संस अंत में संन्यास के द्वारा श्री गोविंद चरणारिंद की ही प्राप्ति ये जीवन का परम परम लक्ष्य इससे बढ़िया और कोई दूसरे जीवन का मोटिव नहीं हो सकता है तो आश्रम व्यवस्था एक सर्वोत्तम व्यवस्था है वैयक्तिक जीवन यात्रा को कल्याण तक पहुंचाने की और जो वर्ण व्यवस्था है वह एक सामाजिक संगठन की सम्यक प्रकार से व्यवस्था है मनुष्य सामाजिक प्राणी है समझ और समाज इन दोनों में अंतर है समूह का नाम है पशुओं के समूह का नाम है समझ मनुष्य पशु है परंतु फिर भी वह एक बुद्धिमान पशु है इसलिए समाज उसे कहते हैं जहां जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संगठित व्यक्तियों का जो समूह है उसका नाम है समाज जबकि पशुओं का केवल अपनी जीवन रक्षा मात्र के लिए कहीं संगठित हो जाना उसका नाम समझ तो एक समग्र सामाजिक व्यवस्था उसको स्थापित करने का एक पद्धति कृपा करके श्री वेद भगवान ने हमको प्रदान की वर्णाश्रम व्यवस्था उस पद्धति को हम अपनाते हुए चले ब्राह्मण सटकर्म करते हुए विराजमान हो अध्ययन दान और तप ये तीन जीव मात्र के धर्म हैं परंतु अध्ययन करना और कराना दान ग्रहण करना और दान देना और यज्ञ करना और यज्ञ कराना ये सत्कर्म ब्राह्मण के लिए विशेष रूप से अनुमोदित किए गए तो प्रथमान्यासन ब्रह्म सूत्र जो हाँ पुरुष सूत्र में कहा गया कि तीन प्राथमिक धर्म होकर के विराजमान हैं इनमें ब्राह्मण के ये छह धर्म विशेष रूप से शास्त्र में कहीं स्थापित किए गए क्षत्रिय वह प्रजा का पालन करें वैश्य सकल उत्पाद को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहे ग्रॉस इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं शुद्ध सेवा में प्रवृत्ति को विशेष रूप से रखें स्त्रियों का यह धर्म है वे पति की सेवा करें और पति के जो बंधु बांधव हैं उनकी भी अनुभूति करें जो स्त्री का धर्म है ग्रहणी का वही वैष्णव का भी धर्म है कि ठाकुर की भी सेवा करें और वैष्णवों की भी सेवा करें दोनों की सेवा करना यह नहीं कि पति की सेवा करेंगे अन्य की सेवा नहीं करेंगे ऐसा नहीं है तो जैसे ग्रहणी का धर्म है कि वह परिवार में मातृत्व भाव उसमें सहज रूप से प्राप्त है और उस मातृत्व भाव से वह पूरे परिवार का जैसे संरक्षण करती हुई विराजमान होती है इसी प्रकार साधक का भी कर्तव्य है कि वह वैष्णव की सेवा धारण करते हुए और ठाकुर की सेवा पति और पति के परिवार सबकी सेवा करते हुए वह विराजमान स्त्री के लिए धर्म है कि संतुष्टा अलोलपाल दक्षा धर्मज्ञा प्रिय सत्य बात के संतोष रखे ज्यादा लोभ न करे घर के कामकाज में चतुर रहे प्रिय सत्य बोले और स्वयं मंडिता स्वयं भी श्रृंगार धारण करके बैठी रहे ऐसा भी नहीं कि के केवल अपने सजने सजने में ही लगा रहे और घर में बर्तन बिखरे रहे घर को भी संभाल करके रखें, अपना जो स्वरूप है उसको भी परम मंगलमय बनाते हुए रहे पात्रवृत्ति धारण करते हुए रहे संवार जनोपलेपाभ्यान ग्रह मंडल मर्स नहीं, घर की जितनी भी वस्तुएं हैं उनका संवार जन उपलेपन सबको संभालना और स्वयं से मंडता नित्यम और स्वयं भी मंगलमय वेश धारण करके रहे परमिश्र परिचदा स्वच्छ होकर के मंगल में स्वरूप धारण करके वह विराजमान रहे प्रिय सत्य बचन निरंतर निरंतर बोले आगे जिसके परिवार में जो कार्य हो रहा है उस परिवार के कार्य को बड़े गौरव के साथ में ग्रहण करे दो चीज विशेष रूप से स्वीकार करनी चाहिए पहली चीज तो ये कि हम माटी के साथ में जुड़े रहें प्रकृति के साथ में जुड़े रहें और दूसरी ओर कहीं शारीरिक परिश्रम को हम आदर प्रदान करने की भावना रखें जब ये दो चीज छूट जाएंगे शारीरिक परिश्रम का को निरादर की दृष्टि से देखना और माटी से जुड़े हुए न रहना प्रकृति से कट करके रहना ये दो चीज रहने पर फिर व्यक्ति जो अध्यात्म है उसकी ओर आगे बढ़ नहीं सकेगा इसलिए दोनों चीजों के लिए सुविधाएं हैं परंतु तो हमको मानसिक दृष्टि से आठ घंटे शारीरिक परिश्रम करने के लिए मानसिक दृष्टि से जरूर तैयार रहना चाहिए इसी श्रम की बापू विशेष रूप से बात कहते थे कि प्रकृति के साथ में जुड़े और शारीरिक परिश्रम उसको भी आदर प्रदान करते हुए विराजमान रहे चार आश्रम है इनमें विशेष रूप से ग्रहस्था ग्रहस्था आश्रम सब आश्रमों में मुकमणि होकर के विराजमान है एक बार श्री प्रहलाद जी सत्संग करने के लिए निकले और इनको दत्तात्र भगवान कहीं दिख गए अवधुत मुनि मोटे ताजे कावेरी नदी के किनारे किसी पटिया के ऊपर अपने हाथ का तकिया लगा करके आनंद से सो रहे हैं मोटे ताजे श्री प्रहलाद जी ने चरणों में प्रणाम किया और कहा महाशय जी किस चक्की का पिसा हुआ खाते हो जरा हमको भी बता दो हम भी वही ब्रांड ले आएंगे आपके चेहरे पर यह पता लग रहा है कि जैसे दुख नाम की कोई चीज कभी छूती ही नहीं है आपके आसपास भी नहीं भटकती है इतना चेहरे के ऊपर प्रसन्नता है इतनी प्रसन्नता कहां से आई उस समय श्री भगवान उन्होंने कहा कि बेटा प्रहलाद तू भगवान का भक्त है इसलिए तुझे जीवन यात्रा की एक राशि की बात तुझे बताता हूं कि मैंने ये जो वृत्ति प्राप्त की है वो दो व्यक्तियों से प्राप्त की है एक तो अजगर सर्फ उससे मैंने ये वृत्ति पाई माने संतोष और मुहार की मक्खी ये दो मेरे गुरु में मुहार की मक्खी से मुहार से मैंने ये शिक्षा प्राप्त की कि जहां से भी कोई अच्छी चीज मिले उसको ग्रहण करें और जितना अपने भाग्य का है उतना अपने को मिलेगा इसे ठीक है मन में कहीं उद्वेग आया आया गया उसको कहीं मन में चिपका करके नहीं रखे दो चीज तो वैराग्य और संतोष वैराग्य की शिक्षा के लिए अजगर आलस्य की शिक्षा नहीं है हाँ कहीं अजगर से हम तो आलसे, तो आलसी बंदे की शिक्षा नहीं है ये संतोष की शिक्षा अजगर से और मुहार की मक्खी के द्वारा कहीं से भी ज्ञान को स्वीकार करना यह दो वस्तुएं विशेष रूप से मैंने स्वीकार है गृह का विशेष रूप से कर्तव्य है कि वह ये मन में विचार करें कि हमको जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो केवल मेरी अपनी ही उत्पाद नहीं है उसमें न जाने कितने देवताओं की कृपा है उसमें न जाने कितने गुरुजनों की कृपा है और उसमें न जाने कितने पितरों की कृपा है तो देव ऋषि और पिता इन तीन का हमारे ऊपर सरना सदा कुछ न कुछ अनुग्रह रहा है मामूली से मामूली चीज इन तीनों चीजों को तीनों की अवहेलना के बिना प्राप्त नहीं हो सकती एक मामूली सी जो सुई है उसको बनाने में न जाने कितनी पीढ़ियां लगी होंगी कैसे किसी को कोई लोहे के टुकड़े को घिस करके नुकीला बनाया होगा उसमें कहीं छेद किया गया होगा उसमें कोई धागा डाल करके उसको कहीं प्रो किया गया होगा तो एक छोटी सी वस्तु को बनाने में न जाने कितनी पीढ़ियों का योगदान मिला है इसलिए देवता ऋषि और पितर इन तीन के ऋण से हम सर्वदा जुड़े हुए हैं हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम सेल्फ मेड हैं ऐसा नहीं कह सकती उनके प्रति हमारे प्रति जो आदर की भावना है वह हम में जरूरी ही विराजमान होना चाहिए हम अधर्म का त्याग करें धर्म के मार्ग को अपनाएं और क्रियाद्वैत भावाद्वैत और द्रिव्याद्वैत इनको धारण करें ज्ञान को अपने हृदय में धारण करना ज्ञान को यदि कोई एक वाक्य में कहना चाहे कि एक वाक्य में ज्ञान को कहो ज्ञान किसी कहेंगे तो वो वाक्य होगा राम से सब राम में सब राम ही सब हो गया ज्ञान ये ज्ञान का सार है अभिन्न निमित्तों पर होकर के भगवान विराजमान हैं इसी का नाम है भावाद्वैत प्रत्येक वस्तु उसके भीतर भगवत तत्व विद्यमान है क्रियाद्वैत हमारी सारी चेष्टाएं कहीं न कहीं भगवत सेवा के लिए होनी चाहिए ये क्रियाद्वैत और द्रिव्याद्वित जो वस्तु हैं उनको पहले श्री प्रभु को समर्पित करके तब हम उन वस्तुओं को ग्रहण करें श्री प्रभु को पहले समर्पण होगा फिर बाद में हम स्वीकार करेंगे श्रीमदाचार्य चरण करते हैं देवदेव देव देव को अर्धभक्त समर्पण नहीं करना चाहिए नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर हम तो बोलते ही चले जा रहे हैं अब हमारी कुछ भेंट पूजा हो जाए युधिष्ठिर तो लज्जा आ गए बोले मारे जी आत्मा आत्मीय सब समर्पित हैं बोले ऐसा मुंह से बोलने से काम नहीं चलेगा ऐसे सुनने वाले बहुत कहने वाले बहुत सुने जी साहब आपका ये आपका ही है तो मुंह से कहने से काम नहीं चलेगा व्यवहार में कुछ दिखाना पड़ेगा बोल कैसे क्या दिखाएं बोल तुम्हारे पास में बहुत माल है और कभी कभी हाथ लंबा भी किया करो हमेशा हाथ को मुठ्ठी बांध करके रखना ये ठीक नहीं है थोड़ा उदारता भी कभी कभी सीखो कुछ छोड़ना भी त्याग करना भी तो मैं क्या त्याग करू मेरे पास में कहते रहा हूँ सब कुछ नारद जी तो चरण पकड़ने लगे नारद जी के युद्धिष्ठ बोल नहीं नहीं केवल पैर पकड़ने से काम नहीं चलेगा तुम्हारे तो पास में बहुत माल है बोले कौन माल है बोल दरवाजे के ऊपर ये जो खड़े हुए है ना श्री कृष्ण जो ब्राह्मणों के चरण धोने की सेवा कर रहे हैं जरा इनका हाथ पकड़ करके हमारे माथे के ऊपर रखवा दो यह धन और किसी के पास में नहीं है तो अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है श्री कृष्ण ने आवाज लगाई भैया कृष्ण जरा सुनना आपने तो झाड़ी किसी सेवक को पकड़ी और अपने कमर से पटका से हाथ पहुंचते हुए के सामने आकर के खड़े हो गए बोल मरे सेवा आज्ञा दादा बोल जरा अपना हाथ लाओ कृष्ण कुछ समझे नहीं दोनों हाथ फैला दिए बोल को छुप चुरा करके थोड़ी ले जा रहा हूं दोनों हाथ फैला दिए श्री कृष्ण ने कृष्ण के हाथ को युद्धिष्ठर ने पकड़ा अंगूठा पकड़ करके और नारद जी के सिर के ऊपर जो रखा नारद जी बोले युद्धिष्ठिर जैसी भूल तुमने प्रदान की ऐसी और कौन प्रदान करेगा जो कृष्ण कृपा प्राप्त कराए कृष्ण के साथ में संबंध जोड़े उससे बढ़कर के और कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता है गुरु से बढ़कर के और कोई भूरदा दूसरा नहीं हो सकता है भूरदा भूरदा कहकर के श्री नारद जी ने युधिष्ठ को गले से लगा लिया अपने आप को कृतकृत करके माने हैं राजा ने प्रश्न किया बोले मारे मेरे सामने श्री कृष्ण के मनमंत्र अवतारों का वर्णन करें श्री सुखदेव जी उस समय कह रहे हैं कि सबसे पहले स्वयंभव मनमंत्र हुआ है जिसके चरित्र का हम चतुर्थ स्कंध में विशेष रूप से वर्णन करा कराए जिसमें भगवान ने कपिल होकर के अवतार धारण किया दूसरा स्वरुचि हुआ भगवान ने विभू होकर के ब्रह्मचर्य का उपदेश प्रदान किया तीसरा उत्तम मनमंत्र हुआ आपने सत्यसेन होकर के अवतार धारण किया राक्षसों का बध किया चौथा तामस मनमंत्र हुआ जिसमें भगवान ने गजेंद्र का गाह पाश से उद्धार किया त्रिपुट नाम करके एक पर्वत है जिसके तीन शिखर हैं चांदी के लोहे के सोने के जिसकी बड़ा सुंदर एक बरुण का उद्यान है जिसमें मंदार पारिजात अशोक साल ताल तमाल सबके वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं शीतल मंद पवन प्रवाहित हो रहा है उसमें एक गजेंद्र निवास करते थे इतने पराक्रमी कि जिनकी गंध मात्र को सुन, सुन करके बड़े बड़े केहरी सिंह भाग जाएं और वे करें तो छोटे से सस् निर्भय होकर के विराजमान हो ग्रीष्म ऋतु आई गजेंद्र का युवावस्था प्रारंभ हुई है हाथी को युवावस्था में गर्मी भी ज्यादा लगे और ऋतु भी ग्रीष्म ऋतु है अपनी हथनी छोनो सबको संग में लेकर के जल केली करने के लिए श्री गजेंद्र निकले हैं हाथी का एक नाम होता है द्विप माने दो बार में जो जल पिए पहले सूर में भरे और फिर मुंह में लेकर के पिए इसीलिए उसको द्वीप कहते हैं दो बार में जो जलती है कभी में जल भरें, उसने विचार किया ये कौन हाथी आया है जिसने मेरे पूरे सरोवर के जल को गदला कर दिया सारी कीच ऊंची उठा दी है सो पीछे से आकर के जो चरण पकड़े गजेंद्र ने विचार किया वह एक मरोड़ा दूंगा छोड़ा लूंगा परंतु गजेंद्र जैसे ही गिरे सब गजेंद्र का साथ छोड़ छोड़ करके भाग गए हाथ ही अलग हथनी अलग छोंना अलग तभी गाह गजेंद्र को जल में घीस घसीट करके ले आए। <coughs> कभी गजेंद्र गाह को रेती में ले आए हजारों वर्ष हो गए इनको युद्ध करते करते गजेंद्र तो जान गए कि ये काल पास मेरे पास में पड़ी है पूर्व जन्म में जो भगवत भक्ति की थी वह स्वयं प्रकाश का होकर के आई स्वयं प्रकाश उसे कहते हैं जो अन्य निरपेक्ष होकर के प्रकाश प्रदा प्रदान करे सूर्य को प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे सूर्य की जरूरत नहीं कोई दूसरी वस्तु नहीं हो तब भी सूर्य प्रकाशित होगा और सूर्य का कोई एक अंश प्रकाशित कर रहा हो ऐसा नहीं है सूर्य प्रकाशमय होकर के विराजमान है मय प्रत्यय स्वरूप के अर्थ में है विकार के अर्थ में नहीं है वह प्राचुर्य अर्थ में और स्वरूप अर्थ में दो अर्थों में आनंदमय जहां कहा गया वहां मय प्रत्यय स्वरूप और प्राचुर्य दोनों अर्थों को प्रकट करने वाला है तो भक्ति स्वयं प्रकाश होकर के विराजमान है भक्ति अपने आप ही उदित हुई और श्री गजेंद्र उस समय बीज मंत्र सहित श्री प्रभु का स्तवन करते हुए बोले कि ओम नमो भगवते तस्मय यते ए तत्मकम उन भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूं जो अकार बासुदेव होकर के विराजमान हैं म का अर्थ है जीव और ऊ का तात्पर्य है भक्ति के अतिरिक्त मेरे पास में कोई दूसरा साधन नहीं है उन प्रभु को प्रणाम है आपसे ही जड़ और चेतन सब वस्तुओं में उत्पन्न हुई एतक और चिदात्मकम एक तत्मान्य जड़ और चित्त मान्य जीव ये दोनों आपकी ही शक्ति होकर के विराजमान है आप आदि पुरुष होकर के विराजमान मेरे शरीर के पश्पाश में पड़े हुए उनको आप मुक्त कराने वाले हैं उनके एकांती भक्त उनके भजन के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं चाहते हैं महाराज जी जीवी से नाहम यहां होया कि चाप बहिश्चातया इभ योनिया इस इभ माने हाथी के योनि में जीवित रहने के लिए मैं आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा हूं वल ज्यादा खाने के लिए ज्यादा पेट भरने के लिए हाथी की योनिक को, को बचाए रखने के लिए मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं मैं आपसे जो प्रार्थना कर रहा हूं वह प्रार्थना कर रहा हूं तस्म लोकावरण से मोक्षम आत्म लोकावरण मेरे आत्मस्वरूप के प्रकाश का जिसके द्वारा आवरण हो रहा है ऐसे अज्ञान से मुक्ति होने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता रहा हूं केवल जीवित रहने के लिए मैं आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा हूं मेरे ऊपर जो माया का आवरण आया है उस माया के आवरण से आप मुझे मोक्ष प्रदान करें गजेंद्र की टेर शिव जी के पास में गई बोले अरे वो तो ये कह रहा है के यसन तो सब इन देवासुर असुर है, है न मरते है हम काय को जाएं गजेंद्र की टेल सबसे पीछे श्री बैकुंठ नाथ के पास में पहुंचे हमारे हरी गरुण गरुण कहकर के उठकर के खड़े हो गए उस समय कोई बैकुंठ पार्षद भगवान का दर्शन कर रहे थे बोले प्रभो आज आपको प्रणाम नहीं है आज आपकी इस जल्दबाजी को प्रणाम है कि अतंत चमुपति प्रत हस्तम स्वीकृतम प्रणीत मणिपादुकम कि विस्मृतान्तपुरम अवाहन परिष्क्रियम पतगराज मालोहत कर होते भगवत नमः त्वरा भगवान की त्वरा को आज प्रणाम कर रहे हैं आपके पास में चंड प्रचंड कुमुद कुमदे क्षण सारे पार्षद खड़े हुए थे कि भगवान हमको आदेश देंगे एक हाथी को ही तो बचाना है गाह पशु को मारना है ठीक है मार देंगे हम हम पर्याप्त हैं परंतु तो भगवान संपर्क चूक गए स्वयं गरुड़ गरुड़ कहकर के पुकारने लगे गरुड़ पास नहीं हैं अब लो चलो गरुड़ बोले मारे रूख ही पीठ है जरा गद्दी तकिया कसलू तब चलेंगे भगवान बोले अरे तू गद्दी तकिया कसे इतनी फुर्सत कैसे है वहां तो मेरे भक्त के प्राण जा रहे हैं आप गरुड़ की रूखी पीठ के ऊपर कूद करके बैठ गए गरुण में विचार कर रहे हैं इस समय हनुमान जी होते तो न जाने कितना ठाकुर को सुख देते भगवान के बाहनों में हनुमान वाहन की तुलना हम गरुड़ वाहन नहीं कर सकते लक्ष्मी जी ने पूछा बुलमरे कौन भक्त को बचाने के लिए जा रहे हो भगवान ने कहा हाथी सो हाथी कह कहि गज को देख उदास और हाँ बैकुंठ में और थी हाथी के पास जब गजेंद्र के सामने पहुंच गए उस समय आपका हाथी ये शब्द स्फोट पूर्ण हुआ पूर्व पूर्व ध्वनि श्रवण सहकृत संस्कार जन्य अंतिम ध्वनि श्रवण करने पर पूर्व पूरे के पूरी ध्वनियों का की उपस्थिति हो जाए उसका नाम है शब्दस्फोट जिसमें हा कहा गया उसमें थी नहीं है और जब थी कहा जाए उसमें हा नहीं है परंतु तो था के भी ई को कहते समय हा भी उपस्थित हो जाएगा आ भी उपस्थित हो जाएगा था भी उपस्थित हो जाएगा और ई की मात्रा भी उपस्थित हो जाएगी इसी का नाम है शब्द व्याकरण का तो शब्द तब हुआ जब आप गजेंद्र के सामने उपस्थित हो गए आपका पिछोड़ा फौला तो हुआ चला आ रहा है गजेंद्र ने सूर बढ़ा करके एक कमल तोड़ा और नारायण आखिल गुरो भगवान नमस्ते ऐसा कहकर के जो आकाश में उछाला तिल मात्र रह गई है आप तो गरुण से बोले बोले अरे तेरी दीर्घ सूत्रता में आज मेरी प्रतिज्ञा नष्ट हो रही है मैंने प्रतिज्ञा की हुई है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम एम यो मे भक्तिया पर अच्छे थी तद हम भक्ति प्रतम अशन में, में। यदि गिर गया तो मेरी प्रतिज्ञा नष्ट हो जाएगी आतह ऐसा कहकर के आप तो गरुण से कूद पड़े बड़े दिन में श्री हरि की चार भुजा काम में आई दो भुजा से आपने तिलमात्र जो सूर थी उसको पकड़ करके गजेंद्र को उबारा एक हाथ में कमल ग्रहण किया समर्पित और एक हाथ में चक्र उठाकर के गाह से बोले कि अरे गाह मेरे भक्ति के पैर को छोड़ दे वो गाह बोला बोले प्रभु एक बात पूछ रहा हूं कुछ समझो तो जवाब देना आप केवल उनका उद्धार करते हैं जो आपके चरणों को ग्रहण करते हैं कि उनका भी उद्धार करते हैं जो आपके भक्तों के चरण को ग्रहण करते हैं भगवान को कहना पड़ा मेरे चरण ग्रहण करने वाले का उद्धार पीछे मेरे भक्त के चरण को ग्रहण करने वाले का उद्धार पहले बोले महाराज मैंने भी तो ऐसा ही कर रखा है भगवान बोले हेठ ये कोई चरण ग्रहण करने का तरीका है क्या बेचारे के प्राण तो निकले जा रहे हैं और कृष्णान तो होता है, है। यदि ऐसे चरण ग्रहण करेगा दंड देने के लिए तो फिर कृपा करने का तरीका भी कुछ भिन्न होगा आपने मारा जो चक्र नक्र का सिर काट दिया हा पास से गजेंद्र को मुक्त किया बोलो हरे भगवान की जय भगवान का स्पर्श करते ही श्री गजेंद्र पार्षद को प्राप्त करके सेवा सुख प्राप्त करते हुए विराजमान हुए हैं पूर्व जन्म में ये इंद्र नाम करके एक राजा थे भजन करने के लिए बैठे हैं परंतु भजन करने में अभिमान आ गया कि मैं बड़ा भजनानंदी हूं नियम में बैठा हूं इनके शिक्षा गुरु आए अगस्त जी अगस्त ऋषि को देखकर के उठकर के खड़े नहीं हुए अगस्त ऋषि बोले बोले बच्चा भजन तो करता है परंतु किसी शिक्षा गुरु के पास में रहकर के भजन की शिक्षा नहीं ली है अभी भक्त जो अनर्थ है वो विनम्रता के द्वारा भक्त की निवृत्ति होगी अनर्थ चार प्रकार के एक अनर्थ है सुकृतोत्थ पुण्य दूसरा है पाप तीसरा है अपराध यही मुख्य है नाम अपराध वैष्ण अपराध धामा अपराध और चौथा एक अनर्थ और है वो है भक्तुत्थ दो माला भी कने और ये अभिमान आ जाए अजय हम तो बड़े बैन्ानंदी भा, हैं और हम नियम में बैठे हैं कैसे किसी को प्रणाम करें अगस्त ऋषि कह रहे हैं जिन गुरुदेव की कृपा के द्वारा भजन की प्राप्ति हुई उन गुरुदेव का सेवन करना उनको प्रणाम करना तो अत्यंत अत्यंत अनिवार्य है क्योंकि भजन की एक रीति है कि उसमें उपास की अपेक्षा पोषक की पोषी की अपेक्षा पोषण ज्यादा प्यारा होता है यशोदा मैया कन्हैया को दूध पीते हुए छुड़ा करके उबलते हुए उठते हुए दूध को बचाने के लिए दौड़ पड़ती हैं। तो पोषण बड़, बड़ी वस्तु है पोषण बड़ी वस्तु नहीं है ये भजन की प्रेम की रीति है जा तू तो हाथी की तरह बैठा रहा हाथी हो जा वही गजेंद्र होकर के विराजमान हुए परंतु गुरुदेव की जो कृपा है हृदय में कृपा ने कार्य किया और मृत्यु के समय भी पूर्व जन्म का जो भजन है वह इनके मुख में ठीक समय पर उदय हुआ आया है श्री प्रभु अपने धाम को पधारे पांचवां रईवत मन मंत्र हुआ है छठा चाक्षुष मनमंत्र जिसमें आपने समुद्र को मथा एक बार इंद्र को जिस समय देवासुर संग्राम में विजय की प्राप्ति हुई तड़क धूम तड़क धुम नगाड़े बज रहे हैं गंधर्व गा रहे हैं अपसराए नृत्य कर रही हैं, पुष्पों की वर्षा इंद्र के ऊपर हो रही है सामने से दुर्वासन ऋषि तपोवन से आए और अपने गले में पहनी हुई माला उतार करके इंद्र को दी इंद्र कर्म है बड़ा बहमीला बोल कहीं इसमें कोई जादू तो ना नहीं हो कहीं मेरी संपत्ति समाप्त न हो जाए शास्त्र कहते हैं परस परम चौ परशय्या परस्त्रियः है पराग्न पचतम पाकम श्राप श्रियम हरित दूसरे की पहनी हुई माला दूसरे का पहना हुआ वस्त्र दूसरे की शैया दूसरे की स्त्री और दूसरे की अग्नि उनमें अपने रसोई करना ये अपनी संपत्ति को समाप्त करने वाला है जागुटोना हो सकता है इसलिए इंद्र ने माला ले तो नहीं पहनी नहीं हाथी के ऊपर डाली हाथी ने पैरों में कुचल दी दुर्गा श्रषि बोले बोले अरे मूर्ख ये बात जो कही गई है वो किसी प्राकृत व्यक्ति के लिए कही गई है श्री गुरुदेव के संत के द्वारा पहनी गई जो माला वो तो भगवत प्रसाद है वो तो कृपा रूप है वो तो उस कृपा को तो सहेजना चाहिए ये भगवत प्रसादी माला गुरुदेव की प्रसादी माला के लिए ये बात नहीं है ये संसारी के प्रसादी माला के लिए ये बात कही गई है जा तो ये डर लग रहा था कि स्वर्ग का राज्य नहीं मेरा छूट जाए तो स्वर्ग के राज्य से भ्रष्ट हो जा। मार मार करके देवताओं को जाओ से भ्रष्ट कर दिया सब देवताओं को भगवान ने आदेश प्रदान किया कि तुम अब जाओ दधी ची ऋषि जो हैं उन दधीच ऋषि के तुम इस समय जाओ और जाकर के समुद्र को मतने का प्रयास करो सब देवता प्रयास करके मंदराचल को लेकर के आए बास्क को लेकर के आए समुद्र के किनारे जैसे ही मंदराचल को समुद्र में धक्का दिया नीचे कोई आधार था नहीं तली में जाकर के चिपक गया है पर्वत हिले ही नहीं उस समय भगवान का स्मरण किया भगवान होकर के प्रकट हुए बोले कूर्म भगवान की जय और आपने उस पर्वत को अपनी पीठ के ऊपर धारण कर लिया देवता देुद समुद्र समुद्र इतना भारी इतना गहरा कि मथने में आई नहीं आप बोले जाओले जाओ तुम पे जरा सा समुद्र नहीं मथा गया भगवान ने देवता देवी दोनों को अलग हटा दिया एक हाथ में सर्प की पूछ एक हाथ में सर्प का मुख ले करके अपने हाथ से जो मथ है नित्य मैया को मते हुए देखें ब्रिज में यशोदा जी को सो देख देख करके समुद्र मथना बहुत अच्छी तरह से आपको दही मथना आ गया है जो मते हुए विराजमान है वो अपूर्व आपके पराक्रम में ही शोभा प्रकट हो रही है सबसे पहले हाला हल विश्व उत्पन्न हुआ देवता देती सब घबराए श्री शिव जी के पास में गए शिव पार्वती जी से बोले बोले प्रिय प्रजा के हम <laughs> कैसी आपत्ति आई है तुम कहो तो ये मैं विश्व पीलू तुम कहो तो कैलाश में और ऊंचा सड़क जाऊं पार्वती जी जान गई हैं। विष तो आपका क्या बेगाड़ कर सकता है आप आनंद पूर्वक इस विष का सेवन करें मन विचार कर रही है कि जब तक शिव विषपान नहीं करेंगे तो उनकी मेहमा प्रकट नहीं होगी अन्यथा कौन ऐसी प्रिया होगी जो अपने इष्ट को विषपान करने के लिए अनुमति प्रदान करेंगे परंतु श्री पार्वती जी ने शिव की महिमा को सामने प्रकट करने के लिए ये जो मर्यादा है सामान्य एक जो विवेक है उस विवेक को भी त्याग करके शिव को विष पान करने की अनुमति प्रदान की है भगवान शिव ने सारे विष के प्रभाव को वाम हाथ में रख करके केशवाय नमः करके जो पान किया है कंठ में विष रखा मानो जगत को ये दिखा रहे हैं हम कि कभी ऐसी कोई चीज समझो तो उसको उसको गले गले के गले में रखना उसको बाहर में मत निकालना और उसको पेट में भी मत रखना भीत रखोगे तो विष बेकार उत्पन्न करेगी बाहर उ बोलोगे तो कहीं ना कहीं वह विष फैलाएगी बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय अयोध्यानाथी की जय राघविंद सरकार की जय श्री केश महारे कृपाकर के पधारे स्वागत है जै, जैसे जै, पीते घरे बशांकेण प्रीतास्ते मरदान वाह जिसमें विश्वान कर लिया गया उस समय सारे देवता दैत्य सब अत्यंत अत्यंत आनंद हुए और सब कह रहे हैं महाराज जो कष्ट का काम था वो तो आपने कर दिया मेहनत का अब तो केवल लोनी निकालने का काम है वो तो हम ही कर लेंगे सो देवता देवती जब समुद्र मतने के लिए बैठे सबसे पहले हविरधानी गाय उत्पन्न हुई हैं उनको आपने ब्राह्मणों को प्रदान करवा दिया फिर उच्च घोड़ा उत्पन्न हुए अरावत उत्पन्न हुआ आपने बांट दिया देवताओं के राजा को हाथी दे दिया ऐरावत और उच्च घोड़ा बल राजा को प्रदान कर दिया है मणि उत्पन्न हुई आप बड़े संकोच के साथ में बोले भाई समुद्र तो आप लोगों ने मथा है परंतु तो थोड़ा बहुत हाथ तो हमने भी लगाया है यदि आपकी इच्छा हो तो मणि हम ले लें सब बोले अरे मारे गलती हो गई मुख्य रूप से तो समुद्र आपने ही मथा है आपने कौस्तु मणि ग्रहण की यद्यपि कौस्तुमणि श्री प्रभु के कंठे में पहले से ही विद्यमान थी देवताओं ने जब प्रार्थना की थी उस समय कौस्तुमणि धारण किए हुए थे परंतु तो आज लीला शक्ति ऐसी अनुभूति कराती है कि जैसे हमारे यहाँ पर कोई संतान ये कौस्तुमणि नहीं है और आज भगवान ने पहले कौस्तुमणि धारण की नंदे के नित्य पुत्र हैं फिर भी हाय हमारे कोई संतान नहीं है और आज कन्हैया का, का जन्म हुआ ये उत्कंठा बढ़ाने के लिए लीला शक्ति ये प्रती ऐसी करा रही है ततश्चाव साक्षात श्री रमा फिर श्री लक्ष्मी देवी प्रकट हुई लक्ष्मी जी के दो स्वरूप हैं, एक श्री दूसरा रमा जो रमा हैं, वे तो श्री नारायण के रमणी हैं। उनको तो प्राप्त करने का कोई दुस्साहस करेगा नहीं कोई मरेगा क्या महा अपराध हो जाएगा लक्ष्मी को प्राप्त करना परंतु बैकुंठ की जो संपत्ति है उसको प्राप्त करने के लिए सबकी इच्छा है कि यदि ये संपत्ति हमको मिल जाए तो हम भी श्री नारायण की सेवा करें उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए जब सब उत्सुक हुए लक्ष्मी जी बोली कि अपने योग्य अव्यवचारी पति का मैं स्वयं ही वर्ण कर दूंगी सब पंत बद्ध होकर के विराजमान हो गए हैं लक्ष्मी जी हाथ में बरमाला लेकर के जो प्रस्तुत हुई सबसे पहले दुर्भासा ऋषि को देखा मन विचार करें क्या इनके गले में भरमाला फिर विचार करें नाना नूनम तपोन मन निर्जय इनमें तप तो है परंतु तो इन्होंने क्रोध नहीं जीता क्रोधी पति भी किसी काम का नहीं के घर में घुसते ही मार्शल्ला चालू कर दे लक्ष्मी जी ने उनका त्याग कर दिया आगे बृहस्पति जी शुक्राचार्य जी जैसे ज्ञानवानों का दर्शन किया फिर विचार कर रहे हैं इनसे भी काम नहीं चलेगा क्योंकि इन्होंने संग नहीं जीता है जो घर के हॉल को भी ड्राइंग रूम को भी चुनाव का दफ्तर बना ले ऐसे राजनीतिज्ञ से के पल्ले पड़ पल करके कर क्या करूंगी, लक्ष्मी ने उनका भी त्याग कर दिया आगे चंद्रमा ब्रह्मा जैसे बड़े ज्ञानवानों को दर्शन किया है महान लोगों को परंतु इन्होंने काम नहीं जीता जो सामने बैठा करके मुखड़ा देखता रहे ऐसे पति को लेकर के भी क्या करूंगी लक्ष्मी जी ने उनका भी त्याग किया है आगे चली इंद्र को देखा बोले ये तो राजा है इसके गले में बरमाला डाल दूं, फिर विचार किया सहीश्वर किम पर व्यपाश्रय तो है बोले डरपोक है पति भी किसी काम का नहीं जो जा चूहा भी कूदे तो खाट के नीचे दुबक जाए लक्ष्मी जी ने उसका भी त्याग किया आगे बड़े बड़े धर्मात्माओं को देखा परंतु इनमें दया नहीं है अंत में जाकर के शिव जी का दर्शन किया बोले सारे गुणों से युक्त होकर के ही विराजमान हैं, परंतु लक्ष्मी जी आगे बढ़ गई बोले इनके साथ में मेरी जोड़ी नहीं जमेगी अरे जैसे ठाठवाट वाली मैं मैं तो चलू हीरा पन्ना धारण करके झमझम करती हुई और ये दमलू सा लेकर के बबूतसा लगा करके त्रिशूल सा लेकर के चले हैं तो जमेगी नहीं जैसी ठाठवाट वाली मैं ऐसे ठाठवाट वाला मेरा धनी भी होना चाहिए लक्ष्मी जी ने शिव जी का भी त्याग कर दिया एकांत में श्री नारायण का दर्शन किया लक्ष्मी जी तो ठिठक गई जान गई सुमंगल।, <laughs> सुमंगल है कश्चन कांक्षते हमाम ये परम सुमंगल है परंतु तो इनमें भी एक दोष दिखता है बोले इनमें क्या दोष है बोले न नकांक्षते इमाम ये मुझे चाहते नहीं है बगल में ही सरस्वती जी खड़ी हुई थी उनने धीरे से काम में कहा सखी लक्ष्मी अरे चाहेगा तो वो जिसमें कोई कमी होगी जिसमें कोई कमी नहीं है वो क्या को चाहेगा लक्ष्मी जी तो रिझ गई कि अरे मैं इनके लायक नहीं हूं परंतु मेरे लायक यही हैं इनके अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा आश्रय नहीं है ऐसा विचार करके लक्ष्मी जी ने जो आत्मसमर्पण किया आत्मसमर्पण करते ही भगवान एकदम रिझ गए और आप बोले आओ प्रिय आओ मेरे बक्षस्थल के ऊपर विराजमान हो आपने श्रीवत्स चिन्ह के रूप में श्री लक्ष्मी जी को धारण किया बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री तत्व की कृपा के बिना नारायण की कृपा की प्राप्ति नहीं होती है श्री लक्ष्मी का श्री का श्री नारायण के साथ में उसमें कहीं मिलन हुआ है विवाह हुआ है श्रेयंत याम साश्री भक्तगण जिनका आश्रय ग्रहण करें उसका नाम श्री अथवा श्रेयती गुणां जो सारे गुणों को आश्रय प्रदान करे उसका नाम श्री है अथवा श्रेयंत गुणा यश्या सारे गुण जिनमें आश्रित होकर के विराजमान हो, हो। अथवा श्रोति या श्रावती भक्तम श्री कृष्ण श्री कृष्ण को जो भक्त का श्रवण कराए, भक्ति की प्रार्थना श्रवण अंब अवसर पाए मेरी सुन भी कथा चलाए यदि कभी पत्र का भेजी जाए तो जब तक श्री जानकी जी की कृपा प्राप्त नहीं होगी तब तक श्री राघविंद्र सरकार की कृपा प्राप्त नहीं होगी अतः श्रावित भक्तान सा जो भक्तों की प्रार्थना श्री राघवेंद्र सरकार तक पहुंचाए उनका नाम श्री है श्री लक्ष्मी जी को आपने आनंद पूर्वक ग्रहण किया है सारे दैत्य उस समय झगड़ा करने लगे बोले आपकी जो वस्तु उत्पन्न होगी वो हम लेंगे उस समय वारुणी मदरा उत्पन्न हुई उनको दैत्यों ने ग्रहण किया है आपके जो समुद्र मतें सो श्री धनवंतरी भगवान प्रकट हुए हैं देवता दैत्यों में तो बड़ा भारी युद्ध प्रारंभ हो गया और भोले भाले धनवंतरी भगवान के हाथ से अमृत का कलश चुरा करके दैत्य भाग गए देवता दैत्यों में बड़ा भारी युद्ध हुआ पर दैत्यों को देवता जीत नहीं सके सब निराश होकर के श्री भगवान के पास में आए अहम हमिका में सारे दैित्य आपस में लड़ रहे हैं अमृत का पान नहीं कर सके वो कह मैं पहले वो कह मैं पहले भगवान ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर के उस समय योश दुरूप मनिर्देश परमादुतम परम अद्भुत श्री मोहिनी स्वरूप उसको धारण किया यहां तो आभूषण का आभूषण होकर के श्री कृष्ण का अंग विराजमान है परंतु तो फिर भी आज दैत्यों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपने विभिन्न आभूषणों को बजते हुए आभूषणों को धारण किया है नंद किशोर चित्चोर दैत्यों की ओर होकर के जिसमे निकसे सारे दैत्य आपस में युद्ध करना भूल गए और मोहिनी को घेर करके खड़े हो गए सब निहार रहे हैं निभाल रहे हैं कि अहो रूप अहो धाम अहो अशिया नवमय बोले इसका रूप देखो इसका तेज देखो इसकी नई अवस्था देखो कोई पूछने लगा बोले मोहिनी मोहिनी हमें तुम्हारे नाम से कुछ नहीं लेना देना हमने तो तुम्हारा नामकरण कर लिया हमको जो अनुभूति हुई उसके हिसाब से हमने तुमको नाम दे दिया हम तो तुमको मोहिनी कहकर के संबोधित करेंगे ये अमृत का कलसा लाए हैं इनको बांट लो भगवान ने पहले तो मुद्दा अपने हाथ में लिया अमृत के कलसे को अपने हाथ में लिया और फिर बोले देखो औषधि की जैसी वस्तु ये रसायन है और रसायन के प्रयोग के पूर्व तीन चीज का ध्यान करना पड़ेगा पहले रेचन कराया जाएगा फिर तो शुद्धि होने के बाद में योग्यता प्राप्त होने पर शुभ मुहूर्त में औषधि को प्रयोग किया जाएगा सबको सब रगड़ रगड़ करके नहाया व्रत करवाए ये तो छठी के नहाए हुए बजाज के हां से कोरे कोरे कपड़े मंगवाए कोरे क्यों बोले बस कोरे रखने के लिए अग्निहोत्र करवाया है पंक्ति बद, बद्ध होकर के जब बैठे देवताओं को पता लगा कि वहां कोई स्त्री आई है सो देवता दैत्यों की सभा के बीच में घुसकर के बैठ गई देवता दैत्य दैती होकर के आपने एक आध दैत्य को बुलाया वहां दस पांच आ गए बोल मोहिनी क्या बात है मोहिनी जी बोली बोले ए जी अमृत पीने की बात हमारे तुम्हारे बीच में थी ये पीले पीले चंदन लगा कर के कौन आकर के बैठे बोले ये हमारे भाई हैं बोले भाई हैं तो सदा संग में ही रहेंगे क्या इनकी तो अलग बैठा हो सुन पंक्ति पहले तो देवताओं की पंक्ति अलग बनवाई दो खेत आगे जा कर के देवताओं की अलग पंक्ति अब देवता बैठ तो गए परंतु उझक उजक करके देखें भगवान मन में विचार करें कि सर्प को दुग्धपान कराना जैसे उचित नहीं है ऐसे ही देवताओं को अमृतपान कराना उचित नहीं है आप बोले दैत्यों को अमृतपान कराना उचित नहीं है आप कह रहे हैं कि देखो जी अमृत तो मैं पिलाती परंतु तो काना फुशी सुनने में आई है ये देवता कह रहे हमने भी तो अमृत समुद्र मथा था क्या हमारा मेहनत हमको नहीं मिलेगी क्या हमने भी तो मेहनत की है क्या बात सच्चे है क्या हाँ हाँ थोड़ा बहुत इन्होंने भी किया मुख्य रूप से तो हमने समुद्र लड़ाया है पर कुछ दे, कुछ देवताओं ने भी हाथ तो लगाया है है भाई इनका हक तो बनता ही अब देखो मैं अपने हाथ से अनर्ष तो करूंगी नहीं अधर्म तो करूंगी नहीं धर्म की बात है इन भूखे देवताओं की मैं इस अमृत को सूंग तो लिया है और यदि किसी की नजर लग गई और कोई बीमार पड़ गया नजर लग गई तो किस पंडित के पास में तो झाड़ा दबाने के लिए ले, ले जाऊंगी किसे गंडा बधवा करके लाऊंगी किसे जल पढ़वा करके सो तुम जानो तुम्हारा अमृत मैं तो चली ऐसा कहकर कि जो मोहिनी जी अमृत का कला कलशा सौंपने का नाटक मात्र कर रही है सब देवता देख के बोले बोले मोहिनी अमृत पिलाओ चाहे मत पिलाओ पंत तो तो छोड़ करके मत जाओ जो मोहिनी बोली बोले मैं अमृत पिलाऊंगी तब मेरी दो शर्तें हैं पहली शर्त मैं जैसा कहूं वैसा तुमको मानना पड़ेगा और दूसरी शर्त ये कि मैं जो करूं उसको तुम स्वीकार करोगे मैं कहूं वैसा करोगे और मैं जो करूं वो तुम स्वीकार करोगे है शर्त दोनों मंजूर बोले मंजूर है बोले ईमानदारी की बात ये है कि इन भूखों को एक एक बूथ एक एक बूथ नैक तक तपकाऊ किसी को नजर नहीं लग जाए फिर हम तुम दोनों एकांत में बैठ करके अमृत का पान करेंगे दैत्यों को अमृत में उतनी रुचि नहीं जितनी मोहिनी जी के साथ में संगोष्ठी में रुचि है इसलिए बोले मोहिनी जो तुम कहोगी वो करने के लिए हम तैयार हैं आप दैत्यों को वंचित करके देवताओं की ओर जो पधारे एक एक चुल्लु एक एक चुल्लु सब देवताओं को अमृत पान कराया सर्भानु दैत्य को भी पान कराया पीते हुए अमृत को सिर को आपने काट दिया वो दो ग्रह होकर के विराजमान हुए हैं आप सारा अमृत देवताओं को ही पान करा कर लौट करके जो आए अमृत का कलशा आंगन में रख दिया है सब देवता बोले दैत्य बोले बोल मोहिनी इतने देवताओं को अमृत पिला करके आई हो थक गई होगी हम तो तुम्हारे ही हैं धीरे धीरे अमृत पान कराना आपने मारी जो चरण की ठोकर वो रीता कलसा लोड़का हुआ डोले और आप तो गरुण के ऊपर चतुर्भुज रूप धारण करके जो विराजमान हुए बोले अरे हम जिसको मोहिनी समझ रहे थे वो तो मोहन निकला देवता आगे आए बोले देखो एक तो नारायण की भुजा का आश्रय और फिर अमृत भी पी लिया है देवता देती दोनों के बीच में बड़ा भारी उस समय युद्ध हुआ भगवान ने प्रकट होकर के माली सुमाली माल्यवान काल ने भी चार दैत्यों का स्वयं ने बध किया इंद्र ने बली जंभ नमुची बल और पाख इन पांच असुरों का बध किया है बलराजा मूर्छित हो करके युद्ध भूमि में पड़े हैं श्री शुक्राचार्य जी ने संजीव नि विद्या के द्वारा मरे हुए बलराजा को दोबारा जीवनदान कर दिया इधर श्री अदिति जी बड़ी दुखी हो रही हैं। महादेव जी ने मन में विचार किया कि लो भगवान के सब रूप का दर्शन किया मोहिनी अवतार का दर्शन करने से तो रह गए So, पार्वती जी को संग में लेकर के श्री भगवान के पास में आए जय जय नमो नमो करके स्तुति कर रहे हैं और बोले मारे मैंने आपके सब रूपों का दर्शन किया उस रूप का दर्शन नहीं किया बोल कौन सा बोल वो ही जैसे आपने घूवट लगा करके अपने हाव भाव हेला के द्वारा दैत्यों को मोहित किया वो रूप का दर्शन नहीं किया भगवान बोले अरे मोहिनी रूप की बात कर रहे हो क्या अरे उस रूप का दर्शन करके क्या करोगे वो तो कामियों की कामनाओं को बढ़ाने वाला है शिवजी तो जरा थसकते हुए बोले बोले मारे आपको पता नहीं है क्या मैं कामारी हूं मैंने कामदेव को भी भस्म कर दिया काम क्रोध जीत लेना कोई मामूली बात है क्या भगवान बोले कहीं मेरे उस रूप को देख करके मेरे पीछे मत दौड़ना बोले कैसी बात कर रहे हो यह त्रिशूल गड़ा हुआ है भगवान अपने अंतपुर में भीतर गए इतने में ही तत्व दर बने बरस्त्रियम परम सुंदर श्री मोहिनी भगवान का बगीचे में दर्शन किया है आप स्नान करके पधारे हैं विच्छित्ती में श्रृंगार आपका बिराइमान है विच्छित्ती कहते हैं जहा स्वल्प श्रृंगार होते हुए भी स्वल्प वस्त्र स्वल्प श्रृंगार में भी अपूर्व शोभा प्रकट हो उसका नाम है विचित्र वो विच्छित्त में स्वरूप आपका दर्शन करके शिवजी तो मोहित हो गए हैं स्वरूप शक्ति का अद्भुत प्रभाव शिवजी ने देखा प्राकृत कामदेव शिव को मोहित करने वाला नहीं हो सकता है प्राकृत कामदेव को तो शिव ने पहले ही भस्म कर दिया था परंतु आपने दिखाया कि मेरा जो स्वरूप है श्री मदन मोहन का जो स्वरूप है वो प्राकृत कामदेव का स्वरूप नहीं है मैं चिन्मय जो काम प्रेम उस प्रेम की स्वरूपा है श्री राधा रानी प्रेमय गोप काम इत्य गमत प्रथम वे प्रेम स्वरूपा प्रेम और काम दोनों हमारे रस के शास्त्र में एक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं तो जो प्रेम स्वरूपा मागनाक्ष स्वरूपा श्री विश्वानंद ने उनको भी मोहित करने वाले होने के कारण वे मदन मोहन होकर के विराजमान है साक्षात मनमत मन्मत, मन्मत होकर के विराजमान हैं ऐसा श्री कृष्ण का अद्भुत स्वरूप है तो वो स्वरूप ऐसा जिससे बड़े बड़े योगेश्वर भी मोहित हो जाएं, योगियों के ईश्वर हैं शिव वे भी मोहित होकर के विराजमान हुए तो ये तो पता लग गया कि श्री कृष्ण का स्वरूप श्री मोहिनी भगवान का स्वरूप अलौकिक है परंतु तो उस अलौकिक स्वरूप को देख करके शिव जब अपने अहम को भी भूल करके अहम के अधीश्वर होने पर भी अपने अहम को भूल करके जब श्री मोहिनी भगवान के रूप का दर्शन करने के लिए उनको अपनी भुजपाश में बांधते हैं उसको हम भक्ति नहीं कहेंगे जब ठाकुर ने कृपा की तब शिव के हृदय में भक्ति उत्पन्न हुई और वे चरणों में जब गिरे वो अनुकार्य होकर के विराजमान है शिव का मोहिनी भगवान के प्रति आकर्षित होकर के भागना या, या बात तो सिद्ध करता है कि चिन्मय भगवत स्वरूप योगेश्वरों को भी मोहित करने वाला है परंतु वह भक्ति नहीं है भक्ति है अनुकूल कृष्णानुशीलन कृष्ण को सुख देने के लिए की गई चेष्टा यहां कृष्ण को सुख देने के लिए श्री शिव के हृदय में चेष्टा नहीं है शिव के हृदय में जितनी भी चेष्टा हैं वो अपने सुख को भोगने के लिए हैं, निसुख के लिए हैं, इसलिए शिव का माया मोहन ही है पंत प्राकृत माया मोहन नहीं है यह चिन्मय माया से शिव का मोहित होना है पंत फिर भी यह भक्ति नहीं है क्योंकि इसमें कृष्ण को सुख देने की अभी नहीं है जब शिव के हृदय में उनकी अभिलाषाएं पूर्ण होने पर जब कृष्ण की सेवा करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई उसका नाम भक्ति है शिव ओढ़ पहन करके जब बिराजमान हुए मोहिनी भगवान उन्होंने चतुर्भुज रूप में पुरुष रूप में शिव जी को दर्शन दिए और बोले महादेव बाबा दंडो हो महादेव जी सक पका गए फिर बोले महाराज सक पकाने की क्या आवश्यकता है आपकी माया से तो हम मोहित होकर के सना ही बिराजमान तो है पार्वती जी से यही कह रहे हैं कि पार्वती तुम पूछा करती थी कि आप जगत के ईश्वर होकर के किन आराधना करते हो देख लो जिनके ही रूप माधुरी से योगेश्वर होने पर भी हम भी मोहित हो गए उनकी आराधना कौन नहीं करेगा ऐसा कहकर के आनंद पूर्वक शिव अपने भवन पधारे इधर श्री अदिति जी ने कश्यप ऋषि को संग में लेकर के पयोग किया है भगवान ने दर्शन दिए और भगवान बोले कि मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पर पुत्र होकर के जन्म ग्रहण करूँगा ऐसा कहकर के भगवान अंतर्धान हो गए फागुन शुक्ल की पड़वाह से लेकर के द्वादशी पर्यंत ये व्रत जो है करे त्रियोदशी को हवन इत्यादि करते हुए विराजमान हो अब कौन सा समय आया बोले भादो का महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि श्रवण नक्षत्र अभिजित मुहूर्त मध्यान काल श्री जी के हृदय से भगवान अंतर्ध्या होकर के शैया के ऊपर चतुर्वी रूप में आप जो प्रकट हुए अदिति कश्यप दोनों के दोनों जय जय नमो नमो करके आपकी स्तुति कर रहे हैं आपकी वंदना कर रहे हैं माता पिता को कहकर के कि तुमने मेरा जो आराधन किया वो व्यर्थ नहीं जा सकता है इस समय सेना लेकर के बलराजा को जीत जीतना संभव नहीं है शुक्राचार्य जी ने बलराजा को जिला दिया है और उनकी शक्ति से आज स्वर्ग के ऊपर बलराजा काबिज भी हैं विराजमान भी हो गए हैं इसलिए तुमने जो आराधन की वो व्यर्थ नहीं जाएगा मैं स्वयं मांग करके बलराजा से स्वर का राज्य तुम्हारे पुत्र को प्रदान करूंगा हे मां तुमको प्रदान करूंगा ऐसा कहकर के बबू तेन वो सब बामनो बटु समतो दिव्य गतिर यथा नटा जैसे मोनो एक्टिंग में कोई एक्टर अपने गति को तुरंत बदल देता है कभी राजा बन जाता है कभी रानी बन जाता है कभी सेवक बन जाता है कभी शत्रु बन जाता है इसी प्रकार श्री प्रभु देखते देखते तेनव उसी स्वरूप से आप श्री बामन स्वरूप होकर के विराजमान हुए हैं जो बामन भगवान का आविर्भाव हुआ सब बामन भगवान की ही जय जितने भी देवता है ब्राह्मण विशाल आगे आए कह रहे हैं कि बामन भगवान का यज्ञो संस्कार नहीं करोगे क्या उस समय बामन भगवान का यज्ञ संस्कार किया और संस्कार करके बृहस्पति जी ने ब्रह्म सूत्र प्रदान किया कश्यप ऋषि ने सुंदर मेखला प्रदान की है हाँ पूजन कर श्री सूर्य जो हैं उन्होंने सावित्री मंत्र का उपदेश दिया है पृथ्वी ने मृग प्रदान किया चंद्रमा ने सुंदर दंड जो है उनको प्रदान किया है श्री अदिति जी ने कौपीन आच्छादन उनको प्रदान किया है ब्रह्मा जी ने कमंडल जो है वो प्रदान किए सप्तर्षियों ने कुश प्रदान किए उमा अंबिका ने आकर के उस समय भिक्षा प्रदान की है सब बामन भगवान की जय ऐसे बामन भगवान की जय जयकार करते हुए सब विराजमान हुए हैं गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद रहाम हरि गोविंद ओं इदम चक्र मे सज धाम पलाम्मा भगवते भगवतेमनाय नमर्पया आसन समर्पया छत्र समर्पया वस्त्र समर्पया दंडम समर्पया भीक्षा सर्पयामीक्षा देहम भगवान् संध्या करके अग्निहोत्र करके जिस समय आप विराजमान हुए ब्राह्मण जो है उसका नित्य कर्म प्रारंभ होता है मध्यान्ह से प्रातः काल तो निकल जाता है यज्ञोपवित तो होते होते मध्यान्ह आ जाता है तो मध्यान्हध्या से उसका कर्म प्रारंभ होता है श्री बामन भगवान जिसने भिक्षा लेने के लिए उत्पन्न हुए खड़े हुए तृणो की उमड़ी है त्रुलोक श्री बामन भगवान को उस समय पूजन करना चाह रही है बामन भगवान ने सबका पूजन ग्रहण किया और सबके पूजन को ग्रहण करके श्री बामन भगवान बोले भाई हमको तो ऐसे दाता का घर बताओ जिसके द्वार पर जाकर के कोई खाली हाथ नहीं लौटे बोले मारे ऐसे दाता को तो आजकल बल राजा हैं सो श्री कृष्ण श्री बामन भगवान उस समय बलराजा के यज्ञ मंडप का पता पूछते पूछते चले अब स्वरूप है छोटा चीज है बहुत कभी खट्टे देसी दंड गिर जाए उसे संभालें कभी फट्टे देसी छाता खुल जाए उसे संभालें कभी चट्टे देसी केवल पादुका की खूटी खूटी रह जाए पादुका उल्टी हो जाए उसको संभालें कभी पट्ट देसी झोला गिर जाए कभी छुल देसी जल छलक जाए कभी खर्रदसी मृग चर्म खुल जाए कभी खर्रदसी हाथ में जो कुशमिष्टि हैं वे गिर जाए श्री भगवान में लष्टम पष्टम जैसे तैसे किसी तरह से श्री बलराजा का द्वार पकड़ा है और द्वार पकड़ करके जो ज्ञ मंडप में प्रवेश किया सबने उठ कर के अभ्युत्थान दिया और तो और क्या अग्नि ने भी उठ करके अभ्युत्थान दिया बलराजा ने सोने की चौकी बिछा दी है जो हूं कि सोई श्री बिंध्यावली रानी सोने की झाड़ी में जल लेकर के आई हैं। रानी ने बाई और आकर के उस समय जल की धारा डाली श्री पामन भगवान चरण जो है उनका प्रक्षालन कर रहे हैं अभिषेके के च तथा योग निबंधन पाद प्रक्षाल च पत्नी तिषत शास्त्र कहते हैं कि चार अवस्थाओं में पत्नी बायो रहती है अभिषेक के समय निषेध जो है उनके समय योगबंधन के समय और पाद प्रक्षालन के समय तो बाई और पत्नी को लेकर के जिस समय पाद प्रक्षालन किया है को मस्तक के ऊपर धारण किया और कह रहे हैं महाराज ब्राह्मण देवता जो आपकी इच्छा हो वो मांग लो पृथ्वी चाहिए पृथ्वी धन चाहिए धन घर चाहिए गांव हाथी घोड़ा यदि भोजन की इच्छा हो तो सुरुच भोजन आपको अभी करा दूं और यदि व्या की इच्छा हो तो जैसे बोंटा आप बोना आप ऐसी कोई ब्राह्मण की कन्या ढूंढ करके यहीं आपकी भी भगवान बोले, बोले राजा ये कैसे जाना? हम कुछ मांगने के लिए आए हैं बोले मारे अपराध क्षमा हो एक तो ब्राह्मण का स्वरूप और उसमें भी ब्रह्मचारी का स्वरूप ये ब्रह्मचारी का जो स्वरूप है वो तो भिक्षा मांगने का ही स्वरूप है इसलिए ब्रह्मचारी को तो भिक्षा देनी ही चाहिए अवश्य देनी चाहिए आप ब्रह्मचारी बनकर के आए हैं इसलिए जो चाहिए वो मांगना बोले राजा हमको ज्यादा नहीं चाहिए हमको केवल तीन पाम पृथ्वी दे दात स्तुति स्वयं तृष्टि पहले दाता की स्तुति की फिर स्वयं संतोष धारण किया फिर समय देखकर करके समय पर मांग रहे हैं और फिर जिसकी चल रही है उसकी बढ़ाई जरूर कर दें कि कहीं वो बीच में भाजी नहीं मारे यदि मांगने वाला ये चार चीज सीख करके जाएगा तब तो कुछ हाथ पलने लगेगा नहीं तो अपमान मिलेगा धक्का मिलेगा बामन भगवान के वचनों में ये चारों गुण विद्यमान है बलराज राजा तो जोर से हंसे बोल मुझे स्वर्ग के राजा को प्रसन्न करके तीन पाप पृथ्वी मांग रहे हो कुछ बड़ी चीज मांगो अरे ब्राह्मण के बालक तुम्हारे बचन तो बूढ़े बूढ़ों के काम कतरने वाले पंत बालक हो अभी अवस्था का गुण कहा जाए बालक हो इसलिए मेरे सामने जल्दबाजी में जो मांग लिया सो मांग लिया और कुछ मांगो श्री ब्राह्मण भगवान बोले बोले राजा तेने क्या हमको लोभी ब्राह्मण समझ रखे हैं क्या यदि से पेट पेट नहीं नहीं भरे तो से भी पेट नहीं भर सकता है हमको जितना चाहिए उतना ही मांग रहे हैं दाता दे और भंडारी का पेट दुखे पेट पकड़ पकड़ जी आए बोले एश बोचने साक्षात भगवान विष्णु और बोले अरे बेरोचन के बेटा बाप ने भी जान बुझ करके अपनी सारी आयु ब्राह्मण बने हुए देवताओं को दे दी और तू भी उसी बेरोचन का बेटा है तू भी अपनी सारी आजीव का ये दे रहा है ये उचित नहीं है देख उस दान की प्रशंसा नहीं जिसमें अपनी आजीव का वह आपत्ति में पड़ जाए गृहस्थी का एक कर्तव्य है कि वह अपनी साधनों को पांच भागों में बांट करके खर्च करे धर्म आए कुछ धर्म के लिए लगाए कि दूसरा जीवन में कुछ मिले कल्याण मिले फिर यश से मरने के बाद में भी कुछ दिन तक याद रखा जाए यश भी बना रहे फिर अर्थाय कुछ पूंजी को पूंजी के लिए रखे फिर काम आए कुछ को अपने शरीर के ऊपर खर्च करे और कुछ को सजनाए चो अपने बंधु बांधवों को भी देता रहे जिससे वे समय पर सेवा करने नहीं तो बुढ़ापे सेवा नहीं करेंगे इसलिए पांच जगह ये धन को बांटेगा तब तो सुख मिलेगा नहीं तो सुख नहीं मिलेगा बोले महाराज आप कह रहे हो वो सब ठीक है परंतु अब, तो अब तो बात निकल गई मैंने मुंह से हां कह दी है अब तो करना ही पड़ेगा बोले देख झूठ जो है वो है बीज झूठ माने प्रधान माया त्रिगुण वो है बीज ये देह है इस त्रिगुण रूपी बीज का वृक्ष और इस देह के द्वारा पुरुषार्थ रूपी धर्म अर्थ काम मोक्ष ये है फल यदि शरीर बना रहा तो आगे फल लगेंगे और यदि वृक्ष ही समाप्त हो गया तो आगे फल नहीं लगेंगे ऐसी स्थिति में बीज की रक्षा करना वृक्ष की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है अपनी आजीविका की रक्षा करने के लिए यह तू झूठ बोल देता है तो तेरी निंदा नहीं होगी बोले महारे आप जो बात कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो परंतु मेरे पिता मेरे बाबा प्रहलाद उनके सामने तो तलवार लेकर के हिरण कश्यप खड़े हुए थे परंतु तो फिर भी उन्होंने झूठ नहीं बोला आज केवल अपनी आजीविका बचाने के लिए मैं झूठ बोल दू ये उचित नहीं है मुझ पर झूठ बोलते नहीं बनेगा भगवान हसे बे धन्य बल्लाजा धन्य बल राज शुक्राचार्य जी तो गुस्सा होकर के चले गए कि जा मैंने तुझे जो संपत्ति दी वो उससे तू भ्रष्ट हो जा बोल जो हुआ होगा वो होगा वो चले गए हैं जैसे उदार बलराजा वैसे आकर के बाधा डाली अभी कोई दूसरा बाधा डालेगा जब आपने विचार ही किया है तो फिर ब्राह्मण को देने में क्यों विलंब कर रहे हो श्री बलराजा ने अपने हाथ में कूर्चे लिए हल्दी ली है चावल लिए हैं विन्यावली अभी चल जल की धारा डाल रही हैं और श्री बावन भगवान मंत्र पढ़े हैं कि मैंने जो वचन दिए थे उस प्रतिश्रुत को आज मैं पूर्ण करने जा रहा हूं और जैसे ये कहा कि संप्रदे मैं तीन पाम पृथ्वी तुमको देता हूं बामन भगवान पे तो रहा नहीं गया आप अपने आसन से उठकर के खड़े हो गए धन्य बल्लाजा धन्य बल्लराजा धन्य बल्लाजा ऐसा कहते हुए भीतर छिपा हुआ जो विश्व था वह बाहर प्रकट हो गया है अतल विकल सुतल तल रसातल महातल पातल भूलोक भूगर लोक महड़लोक जल लोक तपलोक सत्यलोक चतुर्दश भुवन जिनके श्रीअंग में विराजमान विशाल स्वरूप श्री जाम्बवान ने उस समय तीन पर चार परिक्रमाएं दी और सर्वत्र घोषणा कर दी कि इस पृथ्वी के ऊपर अब बामन भगवान का अधिकार हो गया है बल राजा का अधिकार नहीं रहा है ऐसे जिसे हमें कहा है सारे असुर बामन भगवान का के ऊपर प्रहार करने के लिए दौड़े उसी समय विष्णु पार्श्वों ने प्रकट होकर के मार मार करके असुरों को सुतल लोक में भगा दिया सब सुतल लोक में छिप गए हैं श्री बामन भगवान बल्ले राजा उस समय अपने दैत्यों से कह रहे हैं कि भैया ये समय हमारी उन्नति का समय नहीं है इस समय अब तुम युद्ध समाप्त करो सब उन्हें अपना युद्ध समाप्त किया सब सोतल लोक में चले गए हैं श्री बामन भगवान दो डग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप करके चुपचाप आकर के अपने आसन के ऊपर बैठ गए एक डग में सारी पृथ्वी नापी दूसरा जो डग है वह महरलोक लोक, लोग तपलोक से भी परे होकर निकल गया है त्रिपाद ऊर्धम उदय पुरुष पादो सेहा भवन चरण का जो तीन भाग था वह विभूति बैकुंठ के रूप में विराजमान हुआ एक पाद विभूति में ही संपूर्ण माया वैभव वह समाहित होकर के विराजमान हो गया है सब उस समय परम आनंदित हो रहे हैं श्री बलराजा बड़े आनंदित हैं बलराजा की कीर्ति को आप जगत के सामने प्रकट करना चाह रहे हैं आप गरुण से बोले बोले गरुण इस झूठा बलराजा को बांध तो लेना गरुण पास में बलराजा को बांध लिया गया श्री भगवान कह रहे हैं कि अरे आसुर तूने मुझे तीन पाम पृथ्वी दी थी दो डग में तो मैंने तेरे सारे राज्य को ले लिया तृतीय उपकल्प है तीसरे चरण के लिए मुझे पृथ्वी बता या तो ब्राह्मण से यह नहीं कहे कि मैं तुझे इतना दूंगा यदि कह दिया है तो उसको पूरा करे नहीं करेगा तो गिर न रखने बलराजा ने धीरे से बामन भगवान के चरण को अपने मस्तक के ऊपर धारण करते हुए कहा गुल जगत में दान बड़ी वस्तु नहीं होता है दानी बड़ा वस्तु होता है आपने दो चरण में तो मेरे राज्य को नाप लिया है और पदम तृतीयम कुरुशीर्ष में तीसरा चरण मेरे माथे के ऊपर आप स्थापित करो और ये कह दो कि बलराजा मैंने तैने जो वचन दिए थे वो भर पाए ऐसे जिसे मैं कहा है बलराजा के नेत्रों से अष्वधारा प्रवाहित हो रही है प्रलाद्य आए बुलमहरज बड़ी कृपा की आपने बलराजा के राज्य का हरण कर लिया इनका जो अभिमान है उस अभिमान का ही आपने हरण कर लिया है ये लक्ष्मी आत्म मोह को प्रदान करने वाली है उसका आपने हरण कर लिया श्री विंध्यावली रानी उस समय बोली बुलमहार हमने आपको दान नहीं दिया है हमने तो आपको समर्पण किया है किसी को कोई वस्तु देना इसके चार स्वरूप हैं पहला जो स्वरूप है वो है दान दान किसका नाम बोले जहां एक का अधिकार निवृत्त होकर के दूसरे के अधिकार की स्थापना हो हम दान आपको नहीं कर सकते हैं क्योंकि तो सारा जगत आपका है इसलिए दान नहीं किया जा सकता है दूसरा जो है वो जो है वो है स्वीकार ये नाम दीक्षा समझ लो फिर तीसरा जो है वो है निवेदन ये विवाह समझ लो और चौथा है समर्पण ये प्रेम सेवा समझ लो तो हम तो आपको केवल समर्पण कर रहे हैं जैसे एक सेवक ये जानता है कि मेरे स्वामी सुबह जॉगिंग के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं और साढ़े सात बजे पर, पर लौट के जब वे आते हैं तब उनको गर्म दूध चाहिए थोड़ी सी मेवा लेते हैं उस समय थोड़ा सा हलवा लेते हैं अब वो यदि ट्रेन में सजा करके लाए मालिक कहे बोले ए ये स्टील के गिलास में दूध क्यों लाए चांदी के गिलास में क्यों नहीं लाया बोले अभी लाता हूं और जाएगा दूध को चांदी के गिलास में करके ले आएगा बोले ए वो लकड़ी की ट्रे थी वो कहां गई ये क्या स्टील की ट्रे में ले आता है हम काश्मीर गए थे वहां से लाए थे बोल मारे अभी लाता हूं ट्रे में लेकर के चांदी के गिलास में दूध सजा करके टेबल के ऊपर सजा करके रखेगा अब वो जो सेवक है न अपने घर से ला रहा है दूध अपने घर से ला रहा है न चा का गिलास अपने घर से ला रहा है सब सेठ जी की चीज है और सेठ जी की चीज सेठ जी को ही ठीक समय पर समर्पित कर रहा है इसी प्रकार हम आपकी वस्तु को आपकी इच्छा के अनुसार आपके सामने उपस्थित मात्र कर रहे हैं दान नहीं कर रहे वो सेवक जैसे दान नहीं कर रहा है ऐसे हम आपको दान नहीं कर रहे हैं हम तो आपकी वस्तु आपको समर्पित मात्र कर रहे हैं अब यदि आप यह कहो कि नहीं वो मैं ऐसे नहीं मैं संकल्प करके लूंगा तुम्हारे संकल्प करके ले लो आपको नहीं मैं तेरे सिर के ऊपर पैर रख के लूंगा तो ये सिर हाजिर है सिर के ऊपर पैर रख लो तो हम तो आपके अनुसार आपकी सेवक हैं आपकी इच्छा के अनुसार आपका कार्य कर रहे हैं So, राजा के हृदय में जो समर्पण का भाव था उस तो समर्पण के भाव को प्रस्तुत किया हमने दान नहीं किया है किसी दान के द्वारा कृष्ण कृष्ण बशीभूत नहीं हो सकते हैं, प्रेम समर्पण के द्वारा ही एकमात्र बशीभूत होते हैं बलराजा के ऊपर अपूर्व अनुग्रह ठाकुर के ने केवल संबंध ज्ञान के कारण प्रहलाद के सम्पर्क संबंध ज्ञान के कारण श्री बलराजा के ऊपर स्वयं ने कृपा की बलराजा कृष्ण कृपा की उदाहरण होकर के विराजमान स्वयं साधन नहीं है बलराजा का कोई दान करना कोई साधन थोड़ी है कोई भजन तो है नहीं दान करना परंतु तो कृष्ण कृपा तो कहीं साधन के अभिनिवेश से राग भक्ति उत्पन्न होती है कहीं कृष्ण कृपा के द्वारा राग भक्ति उत्पन्न होती है इसका दृष्टांत है श्री बलराजा के स्वयं चल करके बलराजा के पास में जा रहे हैं और स्वयं कृपा कर रहे हैं पूतना बलराजा और आप जो मुचकुंद की गुफा में गए वहां स्वयं जाकर के कृपा कर रहे हैं तीन दृष्टांत जो हैं ये कृष्ण कृपा के दृष्टांत हैं पर प्राय कृष्ण कृपा मुश्किल है कृष्ण कृपा नहीं होती है संत कृपा के माध्यम से ही कृष्ण कृपा होती है पंत यहां पर तीनों दृष्टांतों में स्वयं कहीं न कहीं छिपी हुई तो संत कृपा है पंत तीनों दृष्टांतों में कृष्ण साक्षात रूप से ही कृपा करते हुए विराजमान पूरा स्वयं कृपा करके धात्रोचित गति प्रदान करना बिना साधन के भी बलराजा को बिना साधन के भी श्री कृष्ण सेवा चरण की प्राप्ति कराना और मुचकुंद की गुफा में सोते हुए मुचकुंद को जगा करके उनको कृष्ण दर्शन कराना ये कृष्ण कृपा के तीन दृष्टांत हो करके अद्भुत राजमान बोलो भक्त भगवान की जय श्री भगवान तो बीझ गए बोले आहा आया था मैं बलराजा को ठगने के लिए परंतु इनके प्रेम को देखकर के स्वयं ठगा गया हूं जगत की रीति है ठगे सो ठगिया और ठगाए सो ठाकुर सो आज ठाकुर होकर के आप विराजमान हुए हैं ठगाई गए कह रहे हैं हा मैंने प्रणाम करने के लिए उद्यम मात्र किया परंतु तो आपकी कृपा मेरे ऊपर मिल गई इस चरित्र को जो श्रवण करेंगे उनको परागति की प्राप्ति होगी राजा बोले महाराज में के चरित्र को श्रवण करना चाहता हूं श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा के मुख से वेद प्रकट हुए और उन लिपिबद्ध वेदों को ब्रह्मा हाथ में लेकर के विराजमान हैं हैग्रीव नामक दैत्य ने वेदों का हरण कर लिया ज्ञान की रक्षा करना यह पूरे समाज का कर्तव्य है भगवान ने ज्ञान की रक्षा करने के लिए विधातु में घय प्रत्यय लगकर के वेद शब्द बना हैं वेद शब्द का अर्थ तो होता है ज्ञान उस ज्ञान के रक्षा करना यह पूरे समाज का कर्तव्य है भगवान का भी लीला है भगवान ने मत्स्य अवतार धारण करके हय दैत्य का वध किया और मेनस्कृत ला करके जो पांडुलिपि हैं उन पांडुलिपियों को ला करके कृपा करके ब्रह्मा जी को प्रदान किया और ब्रह्मा के माध्यम से फिर वह वेद रूप में श्रुति रूप में वह अद्यावधि यशावत विराजमान हुए विभेद भगवान श्री वर्तमान में भी ठाकुर अत्यंत, अत्यंत कृपा करते हैं प्रलय का समय समय नहीं था सत्यवृत मनु उनके ऊपर विशेष रूप से कृपा करने के लिए आपने मनु को प्रलय का दर्शन कराया कृतमला नदी के किनारे ये र्पण कर रहे हैं उस समय हाथ में एक मछली आई राजा ने मछली को अपने कमंडल में रख कर के आश्रम में ले आई रात भर में आप मछली के कमंडल के आकार के हो गए बोले यहां पर मैं नहीं रह सकती हूं राजा ने तीन हाथ के एक टाके में आपको डाला आप तीन हाथ के मत्स्य हो गए बोले ये स्थान मेरे लिए उचित नहीं है एक सरोवर में डाला सरोवर में डालते ही आप सरोवर के आकार के हो गए बोले यहां मैं यहां मैं पलटा नहीं खा सकती हूं जब समुद्र में ढकेलने लगे बोले वहां तिमिंगल मुझे खा जाएंगे राजा बोले महाराज आप मछली नहीं हो सामान्य चल, चल जीवों का मैंने ऐसा प्रभाव नहीं देखा आप नारायण मालूम पड़ते हो आपने ऐसा क्यों किया बोले आज से सातवें दिन खंड प्रलय होगी उस समय मैं तुमको मत्स्य पुराण का उपदेश प्रदान करूंगा मत्स्य पुराण का उपदेश देने के लिए भगवान ने ये रूप दिखाया बोले मत्स्य भगवान की जय मत्स्य पुराण का उपदेश दिया वे ही सत्यव्रत राजर्षि वर्तमान में वैवस्व मनमंत्र में विराजमान हुए वे ही उनके ही सूर्यवंश चंद्रवंश इनके अनेक अनेक राजागण उत्पन्न हुए तो मरे मतलब राजाओं के चरित्र का आप हमारे सामने वर्णन कर रहे हैं श्री सुखदेव ने तब भूगोल खगोल श्री राज राज चरित्र जो है उन राज चरित्र का निरूपण किया Govinda jay jay Gopal jay jay Govinda Aur haram havi Govinda jay jay Govinda jay jay Gopal jay राधा रम हरी बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राजा बोले महाराज कृपा करके हमारे सामने आ सूर्यवंश चंद्रवंश के राजाओं की वंशावली का गायन करें सब संतन निर्णय पुराण इतिहास और भजवे को दो ही सुघर के हरि के हरिदास तत्वत तो जिसकी आसन्न मृत्यु है जिसके जीवन सात दिन का था और सात दिन के जीवन में भी चार दिन व्यतीत हो गए हैं तीन दिन का जीवन बाकी रह गया है ऐसा व्यक्ति कोई इतिहास पुराण पढ़ने के लिए थोड़ी बैठेगा श्री राजा जो राजाओं की वंशावली जानना चाह रहे हैं वो वंशावली इसलिए जानना चाह रहे हैं कि वंशावली के माध्यम से तीन चीजों का पता लगेगा पहली चीज भगवत चरित्र ऐसा हो नहीं सकता है कि सूर्यवंश का वर्णन किया जाए और रामचरित्र को छोड़ दिया जाए चंद्रवंश का वर्णन किया जाए परशुराम भगवान के चरित्र को छोड़ दिया जाए जलवंश का वर्णन किया जाए कृष्ण लीला को छोड़ दिया जाए नराकृत लीला श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा और नराकृत लीला सर्वोत्तम लीला है। दूसरा अनेक अनेक भक्तों के चरित्र श्रवण करने को मिलेंगे और तीसरा भजन की जो रहनी है वह जानने को मिलेगी इन तीन चीजों को सुनने के लिए ही यह राजाओं की वंशावली परीक्षित महाराज ने पूछी अन्यथा ग्रंथ को बढ़ाने के लिए यह केवल भूगोल खगोल का वर्णन नहीं किया गया ये इतिहास का वर्णन नहीं किया माने भूतकाल में माने निश्चित रूप से आस माने जो श्वास लेता था उसका नाम है इतिहास जिसके कहीं मोन्यूमेंट्स में और अभिलेखों में प्रमाण प्राप्त हैं उनको हम इतिहास कहेंगे जिसके प्रमाण प्राप्त नहीं है परंपरा से केवल सुनने को जो आया है उसको हम कहेंगे उपाक्षा और जो कल्पना से प्रस्तुत किए गए उनका नाम है कथा प्रबंध कल्पना परंतु ये इतिहास और पुराण हो करके विराजमान है पुराण का तात्पर्य है कि पूरा अणती पहले जो श्वास लेता था उसका नाम है पुराण तो इतिहास हो पुराण जिसके कहीं पुरातत्व तात्विक प्रमाण भी विद्यमान हैं या लिखित प्रमाण विद्यमान हैं वो पुराण और इतिहास होकर के विराजमान इनमें पुराण वे हैं जिनमें सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊंची मनमंतरी ईशानु कथा विरोध मुक्ति और आश्रय ये दस लक्षण हैं उनको कहेंगे पुराण जिनमें पूर्व कथा का निरूपण किया गया है जिसके हम मोन्यूमेंटल जिनके एविडेंसेस विद्यमान हैं उनको हम इतिहास कहेंगे और जो केवल शुद्ध परंपरा से प्राप्त हैं सुना गया है उनको उपाक्षांत कहकर के निरूपण करेंगे यहाँ पर श्री इतिहास के विषय में ये पूछा गया है शुभदेव जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा से मरीचि ऋषि का जन्म हुआ मरीचि में कश्यप उत्पन्न हुए ब्रह्मा के द्वारा अत्रि का जन्म हुआ उनमें चंद्रमा का जन्म हुआ इस प्रकार सूर्यवंश और चंद्रवंश ये दोनों ब्रह्मा के द्वारा प्रकट हुए इनमें पुर्र ये मनु के पुत्र हुए स्वयं मनु के सूर्य के फिर वैवस्वत मनु उत्पन्न हुए और वैवस्वत मनु इनके यहाँ पर इक्षाकु निर शर्याति धिष्ट धिष्ट करूष नरसंत ये राजा उत्पन्न हुए इनमें प्रसग्र गाय की सेवा कर रहे थे रात के समय कोई शेर गायों के ऊपर झट्टा इन्होंने अधेरे में तलवार चलाई वो तलवार गलती से गाय के लग गई और शेर का केवल काम कटा वशिष्ठ जी ने इनको शाप दे दिया कि जात तूने ने शूद्र का कार्य किया है तू शुद्र, शुद्र हो जा ये शुद्र होकर के विराजमान रहे शाप को स्वीकार कर लिया और मन में विचार किया ये बहुत अच्छा अवसर है भगवत स्मरण का अंत में शाप की निवृत् होने पर फिर ये लौट करके आए एक दिन दावनल लगा उसमें इन्होंने प्रवेश किया और प्रवेश करके भगवत गति को प्राप्त हुए तो कभी कभी विकर्म बन जाने पर यदि पाप की भी प्राप्त विकर्म बन जाने पर यदि कहीं दोष की भी प्राप्ति हो कर्म विपाक की प्राप्ति हो तो विपाक को प्राप्त करके भी शांति के साथ में रहना चाहिए और भगवत सेवा में अपने चित्त को लगाना चाहिए ऐसे निरूपण किया ये चरित्र का निरूपण किया एक दिन शरियाते राजा अपनी परम सुंदरी सुकन्या को लेकर के जैसे मैं चवन ऋषि के आश्रम में गए वहां पर सुकन्या के रूप को देकर के चवन ऋषि का चित्त चंचल हुआ बूढ़े चवन ऋषि हैं सुकन्या ने खेल खेल में ही इनकी आंखें फोड़ दी ऋषि ने दिखा दिया कि यदि अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ में करो तब तो बचोगे नहीं तो सबके पेट फूल जाएंगे सुनना चाहते हुए भी बूढ़े चवन ऋषि के साथ में परम सुंदरी सुकन्या का विवाह करना पड़ा सुकन्या का जिसम में विवाह किया है अगस्त श्री अश्विनी कुमार उनकी कृपा के द्वारा इनके यहां पर इनकी अवस्था बुढ़ापे से पुनः युवा अवस्था इनको प्राप्त हो गई और युवा अवस्था को प्राप्त करके एक कृत कृतकृत होकर के विराजमान हुए इन्हीं के वंश में आगे जाकर के आनर्त राजा हुए आनर्त के रेवत हुए रेवत के सौ पुत्र उत्पन्न हुए इनमें कुकुदमी जो है उनकी कन्या का नाम रेवती था श्री रेवत राजा इतने प्रतापी कि पृथ्वी से सीधे ब्रह्मा जी के लोक में पहुंच गए कन्या को लेकर के वहां पर कुछ संगीत हो रहा था कुछ देर इनको प्रतीक्षा देखनी पड़ी ब्रह्मा जी की जब निघाह आई ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं राजा तुम यहां कैसे आए ये बोले माने ये मेरी मापनी है इन राजकुमारों को देखे आया हूं किसके साथ में इसकी जोड़ी ठीक बैठेगी ब्रह्मा जी हंसे बोले राजा इस समय तुम सत्यलोक में हो और पृथ्वी के समय और सत्यलोक के समय में बहुत बड़ा अंतर है पृथ्वी का एक वर्ष और सत्यलोक का एक निमिष इतना बड़ा अंतर है तुम जिन राजाओं के नाम ले रहे हो उनके तो वंश भी अब पृथ्वी पर नहीं रहे हैं आगे 28 में द्वापर में श्री बसुदेव जी में बलदाऊ जी का जन्म होगा बड़े भैया दाऊ जी से दाऊ जी के साथ में रेवती जी का विवाह कर देना रेवती भैया का विवाह हुआ राजा को विवाह लीला चरित्र श्रवण करके परम आनंद की प्राप्ति हुई अब रेवती जी हैं आज शतयु और बलदाऊ जी हैं अट्ठाईस में द्वापर के बाल काल से ही दंड पेलना प्रारंभ कर दिया कुश्ती लड़ना तो गुट्टे रह गए अब सारे सखात हंसी उड़ाएं कि भैया बहुत बड़ी है बहुत बड़ी है बल दाऊजी बहुत झेप मिटाए बड़ी बहू बड़े भाग अब दादा की लीला दादा जाने एक अंत में रेवती मैया को पकड़ करके जाने क्या ठोका पीटी की सो रेवती जी को छोटा कर लिया गुट्टा कर लिया सो संग संग नहीं बिराजमान हो दाऊ जी सामने विराजमान हो तो मैया बगल में विराजमान हो बोलो श्री रेवती मैया की जय राजा को परम भगवत चरित्र श्रवण करके महा आनंद की प्राप्ति हुई ये दिव्य चरित्र इधर नभक जो हैं इनके नाभाग पुत्र हुए ये गुरुकुल में विद्या अध्ययन कर रहे थे इधर इनके भाइयों ने सारा बटवारा कर लिया पीछे से ये गुरुकुल से लौट करके आए बोले भैया हो मेरा हिस्सा कहाँ है सब भाइयों ने कहा तुम्हारे हिस्से में तुम्हारे बाप हैं पिता हैं बोले कोई बात नहीं नभक को बड़ा दुख हुआ बोले तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ में अन्याय किया है मैं बूढ़ा परंतु फिर भी बेटा मुझे तुमने आज, तुमको आजीविका के रूप में दिया गया है तो मैं कुल प्रयास करूंगा जब ब्राह्मण छठे दिन के श्राद्ध में विश्व देवाओं के दो मंत्रों को भूमने लगे सूक्तों को उस समय वो दो सूक्त नभग ने नाभाग को सिखा दिए नाभाग ने उन मंत्रों को पढ़ दिया सारे ब्राह्मण बड़े आनंदित हुए और यज्ञ में बचा हुआ जितना भी भाग था उसको इनको प्रदान किया श्री शिवजी बोले बोल बेटा ये तो धन मेरा होता है यज्ञ में जो बचता है वो शिव का भाग होता है इसलिए ये मुझे दो बोल मारे आपका है तो आप ले लो शिवजी प्रसन्न हुए बेटा ये धान आज है कल नष्ट हो जाएगा मैं तुझे वो धन देता हूं जो कभी नष्ट नहीं होता है उस समय रुद्र गीत का उपदेश दिया उस रुद्र गीत की कृपा के द्वारा नाभाग भगवत गति को प्राप्त हुए हैं परम कृपालु हैं भगवान शिव जो परम अधिकारी व्यक्ति को तो भक्ति देते हैं और अन्य लोगों को भोग या मोक्ष देकर के जो अधिकारी है उसको भगवत भक्ति का उपदेश देते है नाभाग है इनमें ही अम्बरीश उत्पन्न हुए श्री अम्बरीश महाराज ने मन में विचार किया कि इस वर्ष तो जितनी भी एकादशी हैं उनको ब्रिज में जाकर के करेंगे तो ये दशमी के दिन मधुबन में आ जाएं और वहां ब्रिज में निवास करें यमुना जी के किनारे एकादशी व्रत करें और द्वादशी में ब्राह्मण भोजन करा के फिर लौट करके जाएं। वर्ष भर की एकादशी पूरी हुई उस दिन एकादशी बहुत थोड़ी है द्वादशी बहुत थोड़ी हैं, वैष्णव विधान एक है एकादश्याम समुपोष द्वादशी समुपोष जो पालना करना चाहें, इतने में ही दुर्वासा ऋषि आए बोले मारे बड़े अच्छे समय पे आए भोजन करके जाइए बोले हम तो तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करते हैं जरा से हमारी मध्याह्न मध्यान्ह रह गई है अभी करके आते हैं और उधर द्वादशी व्यतीत होने को आ गई इन्होंने मन में विचार किया जहां निर्जल मृत किया जाता है वहां जल का ग्रहण करना अशन और अनिशंध दोनों ही हैं। इन्होंने दोबारा चरणामृत ग्रहण कर लिया दूर को क्रोधाया और दुर्भाषा ने सीधी सीधी मूठ चला दी कृत्यान चला दी परंत न चचाल पदान सुदर्शन चक्र ने बीच में ही हस्तक्षेप करके कृत्यांगल को तो जला दिया अब दुर्वासा को जलाने के लिए जो सुदर्शन चक्र दौड़े ब्रह्मा जी शिव जी सब बोले कि भगवान के चक्र से कौन तुम्हारी रक्षा कर सकता है भैया जिनका चक्र है उन्ही की शरण जाओ श्री अम्बरीश नारायण की शरण गई भगवान बोले चाहते तो अपने चक्र को रोक लेते कोई बड़ी बात नहीं थी वैष्णव तो की महिमा को दिखाना है इसलिए कह रहे हैं आम भक्त पराधीन है स्वतंत्र एवं मुझे स्वतंत्र समझ कर के आया हो अभी तक मैं स्वतंत्र था परंतु तो भक्त के अधीन हो गया हूं अम्बरीश के अधीन बोले मारे अब मैं भी तो आपका भक्त बन गया हूं बोल तू भक्त बना है गरज से जब सुदर्शन चक्र जला रहे हैं इसलिए भक्त बना है और अम्बरीश मन में सत्व एविक मन से वृत्ति स्वाभाविक ही तो या स्वाभाविक ही वृत्ति से वे मेरे भक्त बने बोले बन महाराज मैं तो आपका बेटा भी हूं शिव से उत्पन्न हुआ हूं बोल जगत की रीति यह है कि बेटा की अपेक्षा नाती ज्यादा प्यारा होता है तू है पुत्र परंतु तो अम्बरीश है भक्तों का भक्त इसलिए अम्बरीश मेरा ज्यादा प्यारा है बोले महाराज मैं ब्राह्मण हूं बोले वो बो जो ब्राह्मण वैष्णव से भी है ऐसे ब्राह्मण की तो मैं रक्षा करता हूं और जो केवल कर्म कांड का अभिमान रखता है वैष्णव से भी नहीं है ऐसे ब्राह्मण की भी मैं रक्षा नहीं करता हूं उन्हीं अम्बरीश की शरण जा दुर्वासा लौट करके अम्बरीश की शरण आए अम्बरीश कह रहे हैं कि सुदर्शन नमस्तुभ्यम सहस्त्राराच्युत प्रिय सर्वास्त्र घात विप्राय स्वस्थ भूयापते हे सुदर्शन भगवान आपकी जय हो जय हो ब्राह्मण का कल्याण हो ऐसी जिसमें प्रार्थना की सुदर्शन चक्र शांत नहीं हुए इन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैंने इन दान यज्ञ कोई तप किए हैं तो उसका फल ये चाहता हूं कि ब्राह्मण शांत हो जाए सुदर्शन चक्र आधे शांत हुए आधे उग्र रहे तब इन्होंने एक तीसरी प्रतिज्ञा की कि यदि एक वैष्णव अपने इष्ट का दर्शन समझे करता है और मैं भी सर्वत्र इष्ट का दर्शन कर रहा हूं दुर्वासा में भी यदि मैं भगवान के स्वरूप का दर्शन कर रहा हूं तो सुदर्शन चक्र शांत हो जाए सुदर्शन चक्र गंगा जल के शांत हो गए दरवासा तो नाचने लगे कि आहा अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्टि में नारायण समारंभा कृष्ण चैतन्य मध्यगाम अस्मदाचार्य पर्यंताम बंदे गुरु परंपरा गुरु परंपरा की जय ऐसे ही उस परंपरा उसकी वंदना करते हुए बिराइमान हुए अनंत दास जो हो गए जो हैं जो आगे होंगे उन सबकी हम वंदना करते हुए विराजमान है ऐसे अनंत गुणों से युक्त होकर के श्री अमरीश विराजमान हुए हैं इसी वंश में चरित्र में मांधाता नाम करके एक पुत्र राजा उत्पन्न हुए जिनकी इंद्र ने रक्षा की थी इसलिए उनका नाम मानधाता पड़ गया मानधाता के वंश में ही हरिश्चंद्र जो हैं वो हुए इसी वंश में आगे सगर राजा का जन्म हुआ है सगर राजा की दो पत्नी हैं एक सुमति एक साठ हजार पुत्र जो हैं वो सुमति में उत्पन्न हुए सगर राजा के घोड़े को अश्वमेध के घोड़े को इंद्र चौरा कर के ले गए कपिल देव जी के आश्रम में बाध दिया है साठ हजार बेटा जिसमें घूमते हुए गए कपिल देव जी का अपमान करते हुए कह रहे हैं कि हमारे बाप के घोड़े को चोराने वाला चोर मिल गया कपिल देव जी ने नेत्र खोले और ये भस्म हो गए ये मत समझना कपिल देव जी ने क्रोध किया कपिल देव जी तो सांख्य शास्त्र के आचार्य हैं और सांख्य शास्त्र तो ये ही उपदेश देता है कि प्रकृति और पुरुष दोनों अलग हैं। प्रकृति जो है वह शरीर है मैं शरीर नहीं हूं मैं पुरुष हूं मैं आत्मस्वरूप होकर के विराजमान तो कपिल देव जी में क्रोध उत्पन्न हो ही नहीं सकता है रंग से मे वे दर्शय नर्त की यथा नृत्या पुरुष से तथात्मान प्रदर्शन वर्तते प्रकृति ही जैसे रंगमंच पर नर्तकी अपनी कला का प्रदर्शन करने के बाद में जब कला का प्रदर्शन पूरा हो जाता है फिर रंगमंच से हट जाती है सामने नहीं आती है इसी प्रकार प्रकृति भी अपने स्वरूप को दिखाने के बाद में फिर पुरुष के सामने नहीं आती है तो कपिल देव जी को तो कभी माया का स्पर्श हो ही नहीं सकता है प्रकृति की निवृत्ति पहले ही इनके द्वारा हो चुकी है यहाँ पर भगवत अपराध करने पर दंड अवश्य मिलता है ये यहां पर प्रकट हो रहा है कपिलदेव जी ने क्रोध नहीं किया जब कपिलदेव जी से प्रार्थना की दिलीप ने भगीरथ ने कपिलदेव जी प्रसन्न हुए वो तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार गंगा जल के बिना नहीं होगा उस समय श्री गंगा जी उनकी भगीरथ ने आराधना की और गंगा गगक करती हुई उस समय आकाश से प्रधारी गंगे गंगे यो ब्रुयात योग शतरअी मुचते सर्व पापे वृष्ण लोकम सती जो गंगा गंगा कहकर बोरा पकावे श्री गंगा उनको भी पवित्र करने वाली है संस्कृत भाषा वो भाषा है कि जिसने अपने जीवन में कभी देखा नहीं कावेरी नदी कहाँ है गोदावरी कहाँ है कृष्णा नदी कहाँ है कभी दक्षिण गया नहीं और वो भी अपने बाथरूम में मग्गा में आधा मग्गा जल लेकर के गंगे यमने सरस्वती गोदावरी कहकर के सिर के ऊपर डाल दे श्री भारतवर्ष की नदियाँ केवल नामोच्चारण मात्र से भी जीव को पवित्र करने वाली होती हैं बुल गंगा महारानी की जय भारतवर्ष की और संस्कृत भाषा की भारत और भारती इन दोनों की एक विशेषता है कि वह नाम मात्र के द्वारा पवित्र करने वाली है संस्कृत का उच्चारण संस्कृत के श्लोकों का अर्थ न जाने फिर भी संस्कृत के श्लोक वे अपने प्रभाव को कहीं कहीं प्रस्तुत करते हैं यह भारतवर्ष की भूमि की अपूर्ण विशेषता रही है श्री गंगा जी के स्पर्श मात्र से सगर राजा पुत्र धाम को के साठ हजारे हैं भगीरथ के वंश में ही सऊदास राजा उत्पन्न हुए इसी वंश में खट्टुवांग हुए उनके दीर्घ बाहु उनके रहु, उनके अज उनके दशरथ सुखदेव जी तो वंशावली का गायन करते करते रुक गयी राजा तो मुंह दर्शन करने लगे बोले मारे दशरथ के कौन उत्पन्न हुए वो राम पंचायत सामने श्री सुखदेव जी को अनुभूति में आ रही है दर्शन हो रहा है कि वही दे ही सहितम स्वर द्रम तले हईमे महामंडपे मध्य पुष्पकमासने मणिमय वीर आसने संस्थितम अग्रे वाच प्रभन सुन तत्व मुनीभ्यजे श्यामल दूर दलश्याम अवधकुलमंडन दशरुम राजा रामचंद्र की जय राम लक्ष्मण शत्रुघ्न चार रूपों में जिन्होंने अवतार धारण किया ती भगवान एशो। अंगुली निर्देश करते हुए ये राम उत्पन्न हुए सामने राम सामने दिख रहा है जैसे कभी सावे समुद्र को एक में पान कर इसी प्रकार 24,000 श्रीमद रामायण उनको चुनकी करते एक पद्य में पान करते हुए श्री शुभदेव जी बोले गुरु त्यक्त राज्य व्यचर धन वनम पद्म पद जो प्रिय रोषा श क्षमाभ्या बद्ध सेतु खंडवद कौशलेन्द्र कौशलेन्द्र सर, सरकार श्री राघवेंद्र सरकार हम भक्तगणों की रक्षा करें जिन्होंने पिता के आदेश से राज्य का त्याग किया श्री जानकी जी को संग में लेकर के आप तेरह वर्ष तक श्री चित्रकूट में वनवास में विराजमान रहे तेरहवें वर्ष की समाप्ति के पूर्व आप दक्षिणापस की ओर बढ़े हैं और दक्षिणापस की ओर बढ़कर के आपने राक्षस जो संस्कृति है उसके साथ में द्वेश रखा रखा के माध्यम से आपने द्वेष प्राप्त किया और द्वेश प्राप्त करके फिर आपने रावण खरभूषण त्रिषणा इन सब का वध किया रावण संस्कृति का राक्षस संस्कृति का कि वयम रक्षा महा हम अपने पुरुषार्थ से अपनी रक्षा करने वाले खुद हैं हमको किसी दैव की जरूरत नहीं है ये दैव की अवहेलना करते हुए केवल अपने पुरुषार्थ को ही प्रधान मानने वाली जो संस्कृति है उस संस्कृति को नीचा दिखाते हुए उसको समाप्त करते हुए शरणागति की जो प्रपत्ति की शरणागत संस्कृति है उसकी जिन्होंने कृपा करके स्थापना की वे कौशलेंद्र सरकार हम सब भक्तगणों की रक्षा करें प्रपत्ति का सबको अधिकार है सर्वे प्रपत् श्री रामानुज भगवान और श्री रामानंद भगवान दोनों ये आदेश प्रदान करते हैं कि शरणागति के सभी अधिकारी होकर के विराजमान इनमें आनुकूल्य से संकल्प है प्रातकूल्य से वर्जनम रक्षिश्य विश्वास गोप वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड विधा शरणागति इनमें गोपतत्व वर्ण यह है मुख्य शरणागति अन्य जितनी भी शरणागति हैं वे अंग रूप होकर के विराजमान हैं अंगी शरणागति है आप मेरी रक्षा करने वाले हो यह विचार करना ये है मुख्य शरणागति और बाक बाकी के केवल अनुभाव हैं ये मुख्य शरणागति नहीं है शरणागति का अर्थ ही गोपतत्व वर्ण ये शरणागति ही मुख्य श्रीमद् रामायण का सार हो करके विराजमान राजा तो मुख दर्शन करने लगे बोले मारे क्या हो गई क्या रामलीला उस समय श्री शिवदेव जी समझ गए राजा की उत्कंठा देख करके बोले दशरथ राजा के यहां पर जब कोई संतान नहीं उस समय ऋष सिंघ ऋषि उन ऋष ऋषि को यज्ञ कुंड से जो चरु उत्पन्न हुए हैं उस चरु में से आधा भाग श्री कौशल्या जी को प्रदान किया जो शेष आधा भाग था उसके दो भाग करके बड़ी होने के कारण सुमित्रा जी को आधा भाग प्रदान किया जो अवशिष्ट चौथाई भाग रह गया था उसके फिर से दो हिस्से किए श्री केकई जी को प्रदान किया गया अब जो बचा हुआ अवशिष्ट भाग रह गया एक बटे आठ उसको किसको दिया जाए दोनों बहनों ने आपस में सलाह की बोले नहीं ये भाग श्री सुमित्रा को ही प्रदान किया जाए सुमित्रा जी को उस समय प्रदान किया गया है राम लक्ष्मण भर शत्रुघ्न सब में ये चार भाग में तीनों रानियों ने उस समय गर्भ धारण किया है अब कौन सा समय आया बोले चैत्र का महीना नवमी, मंगलवार पुनर्वसु नक्षत्र कर्क लग्न उस समय श्री जी के कौशल्याल से राम नवमी के दिन सूचना आई कि राम राजकुमार का जन्म हुआ है दूसरे दिन चैत्र शुक्ल दशमी के दिन पुष्य नक्षत्र में श्री केकई के महल से खबर आई कि वहां पर भी राजकुमार का जन्म हुआ है एक एकादशी के दिन आश्लेषा नक्षत्र में श्री सुमित्रा जी के महल से खबर आई है कि वहां पर युग्म बालक का जन्म हुआ है परम परम आनंदित होकर के सारे अयोध्या में महामहोत्सव विराजमान हुआ है दस वर्ष पश्चात वैशाख शुक्ल नौमी उत्तरा फाल नक्षत्र में श्री जानकी जी जो हैं उनका भी श्री जनक राजा के हाँ बंदरबार कोलाहल न्यारे हो रहे हैं राजा बहुत दान प्रदान करते हुए विराजमान हो रहे हैं श्री वाल्मीकि ऋषि ने निपण किया है कि नहीं तेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम श्री राम लक्ष्मण के बिना कभी शहन नहीं करें थलत राम चंद्र बाजत पैजन अपूर्व श्री राम की जो लीला वो अद्भुत होकर के विराजमान छोट छोटी धनुआ को लेकर के घोड़ी के ऊपर विराजमान होकर के सरू जी के किनारे राजपुत्र पने की जितनी भी लीलाएं हैं उनको करने के लिए आप पधारें इधर विश्वामित्राध्वर्यो मारी निशाचरा विश्वामित्र ऋषि के यज्ञ में मारी सुवाहु उपद्रव करने लगे उस समय श्री विश्वामित्र ऋषि दशरथ राजा के पास में आए दशरथ राजा बोले महाराज संकोच रहित होकर के आप आदेश प्रदान कीजिए जो मुझे आदेश देंगे मैं करने के लिए तैयार हूं उत्साहित होकर के राजा के वचन से श्री विश्वामित्र बोले कि राम लक्ष्मण इन दोनों को हमको प्रदान कर दो दशरथ राजा घबरा गए गला हपह करके भराया और कह रहे हैं उन झोडश वर्षों में रामो राजीव लोचना कि मेरे राम अभी सोलह वर्ष की अवस्था भी पूरी नहीं हुई है उन झोडश वर्ष हैं, कैसे इनको प्रदान कर दू श्री विश्वामित्र ऋषि बोले बोले राजा कोई नोते हुए ब्राह्मण तो हैं नहीं हम तो याचक बन करके तेरे पास में आए हैं स्वस्थ स्तुते गमिष्या दृष्टाते सत्यवादिता हम तो लौट करके जा रहे हैं तू कितना सत्यवादी है आज इस बात की परीक्षा हो गई वशिष्ठ जी बोले विश्वामित्र ऋषिवर आप जाइए मत हे ब्रह्मषि आप बिराजमान मैं कोई न कोई व्यवस्था करता हूं राम को समझाया कि श्री विश्वामित्र के पुत्र रूप में सारे दिव्यास्त्र विराजमान हैं राम कुछ सीख करके ही आएंगे राम के कल्याण के लिए राम को विश्वामित्र ऋषि को समर्पित कर दो श्री विश्वामित्र को समर्पित जिस समय किया गया है श्री मार्ग में जितने भी दिव्यास्त्र उनकी श्री विश्वामित्र ऋषि ने शिक्षा प्रदान की है बला और अतबला दो जो विद्याएं हैं उनकी शिक्षा प्रदान की बला से भूख के ऊपर विजय प्राप्त हो जाए के के द्वारा नींद ऊपर भी विजय प्राप्त हो जाए में की की पत्नी मारीच की माता उस तातका का आपने बीच में बध किया है अविद्या तातका यह अविद्या रूपी तालका उसका नष्ट किया है सुवाहु का आपने बध किया मारीच को फाल रहित सांप बाण से उछाल करके समुद्र में फेंक दिया है श्री राम रक्षा करते हुए आनंद विराजमान हुए हैं श्री विश्वामित्र ऋषि ने सुना बगल में ही जनक राजा के यहां पर स्वयंवर हो रहा है जानकी जी का विवाह। उस समय श्री राम लक्ष्मण दोनों को संग में लेकर के विश्वामित्र ऋषि जिसमें पधारे जनक विश्वामित्रष्ट को देख करके कह रहे हैं कि आज इन दोनों बालकों को देख करके मुझे ब्रह्मस्फूर्ति से भी ज्यादा श्रेष्ठ आनंद की स्पूर्ति क्यों हो रही है कहीं छुप नहीं सकती है। श्री राम जिस समय रंगस्थल में पहुंचे उस समय अनब्याही अन ब्या हो मरी और, लेत और गोने ब्याह लेत रही देख राम सब राम का मुख मृदहास देख करके मोहित हो रही हैं। शतानंद ने उस समय जनक राजा की प्रतिज्ञा सबको सुनाई जनक कि शुल्क जनक कल्पाह क्षत्रिय दशभन भुजानाम कुंठता यथ शक्ति ही क्या अरे राजाओ काम खोल करके सुनो रावण जैसे जो वीर हैं उनकी भी शक्ति को कुंठित कर देने वाला ये शिव का धनुष है जो इस शिव के धनुष के ऊपर मृत्युजा चढ़ाएगा जान की उसकी दासी होगी ऐसे जिसमें घोषणा की गई है उस समय बड़े बड़े राजा उस धनुष को हिला भी नहीं सके जनक राजा दुखी हो रहे हैं कि हाय अहो निर्वीर मुर्मी समझ जाऊ क्या पूरा पृथ्वी तल आज वीर रहित तो हो गया है राजाओं से रहित तो हो गया है उस समय श्री लक्ष्मण जी पर सहन नहीं हुआ और कह रहे हैं देव श्री रघुनाथ बहुत आया कि बोले हे प्रभो हे देव आप मुझे आदेश दीजिए मैं आपका दास हूँ मौर्मी अपूत न गणे जीर्ण नाक मैं पूरी पृथ्वी को भी नहीं गिनता हूँ ये जीर्ण धनुष क्या बेचता है आप कहो तो मैं पूरे के पूरे ब्रह्मांड को उठा करके अभी तोड़ करके रख दूं श्री राम बोले, बोले लक्ष्मण इतने उछलने की जरूरत नहीं है भैया धीरे थोड़ा धीमे थोड़ी शांति रखो शांति रखो भैया धनुष अपन ही तोड़ेंगे चिंता मत करो चिंता मत करो श्री राम उन्होंने श्री विश्वामित्र से प्रार्थना की कि यदि आपका आदेश हो तो मैं इस धनुष को जरा देखना चाहता हूं जानकी जी त्रिवरे ने विराजमान होकर के श्री राम की उस शोभा का दर्शन कर रही है मनी मन कह रही है कि कनक पृष्ठ कठोर मिमम धन मधुर मूर्त रसऊ रघुनंदन कथ मधिज मन मधीयता कछुआ तो की पीठ से भी धनुष कहाोरिये मधुर मूर्ति श्री राघवेंद्र हे पिता तुमने प्रतिज्ञा नहीं की होती तो अभी श्री राम के कंठ में मैं राला डाल देती पांतु, पिता ने प्रतिज्ञा की हुई है अरे पिता तुमने बड़ा दारुण व्रत कर दिया दारुण ये नियम ग्रहण कर दिया है श्री राम उस समय धनुष के पास में गए आपने को उस समय उठाया नवाया तार देसी तोड़ दिया मानो आज राम के श्री श्रीहस्त रूपी तीर्थ में पहुंचकर के वो धनुष विचार कर रहा है कि आज हाँ मेरे द्वारा अनेक अनेक राजवशों का नाश परशुराम ऋषि ने किया है उस नाश का मुझे जो पाप लगा है उस पाप का प्राश्चित यही है कि मैं स्वयं धुगुपात करके अपने प्राणों का त्याग कर दू ये मन में विचार करके मानो आज वो धनुष राम के तीर्थ श्री हस्त तीर्थ को प्राप्त करके आत्मघात करने के लिए स्वयं ही टूट गया है स्वयं ही उसने अपने प्राणों का अपने देह का त्याग कर दिया है सब राजा रामचंद्र की जय आज ब्रह्मवध मातृवध रूपी जो पातक हैं, उनका ऐसा सुंदर प्राश्चित करने का अवसर उस धनुष को पर परशुराम के धमस को अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं होता नहीं होता अथवा श्री श्री राघवेंद्र सरकार जिस समय आप श्री जानकी जी का दर्शन कर रहे हैं श्री राघवेंद्र जानकी जी के रूप माधुरी का दर्शन करके प्रेम में ऐसे विभल हो गए मन में विचार कर रहे हैं हाय मेरे ये नयन श्री जानकी जी के किशोरी जी के मुखदर्शन करने के लिए अत्यंत अत्यंत उत्सुक हो रही है कहीं मेरी नजर श्री जानकी जी को नहीं लग जाए आपके हाथ में और कुछ आया नहीं मानो उस धनुष को ही जानकी जी के ऊपर करके आपने दो टोकड़ो में तिन तोड़ दिए श्री जानकी जी की नजर ही उतार दी सब श्री जानकी महारानी की जय जय जयकार करते हुए उस समय विराजमान हो रहे हैं श्री शतानंद उस समय आए बोले महाराज हमारे यहाँ पर अभी तीन कन्याएं और हैं श्री रामचंद्र जी का जानकी जी के साथ में विवाह हुआ संकाश नरेश्वज उनकी पुत्री श्री उर्मिला उनका लक्ष्मणा के साथ में लक्ष्मण जी के साथ में विवाह हुआ है श्री मांडवी जी उनका भरत के साथ में श्रुतकीर्ति जी उनका श्री शत्रुघ्न के साथ में अपूर्व से विवाह हुआ है राम लक्ष्मण शत्रु सब आनंद पूर्वक उस समय विराजमान हुए हैं जिस समय बहुत दिन तक निवास करने के बाद में श्री राम जानकी जी को लेकर के आप पधारे मार्ग में परश्राम आए श्री लक्ष्मण जी के साथ में दो दो बात हुई श्री राम यही बोले बोले महाराज आपके कंधे के ऊपर ये छियानवे गंडे का जो सूत पारा हुआ है यज्ञों पर भी इसकी लाज आती है यदि कोई दूसरा हमारे सामने आंख दिखा करके आंख मुछी करके बात करता तो अभी मजा चखा देते बोले ओहो इतनी मर्यादा इतनी मर्यादा तो और किसी में हो नहीं सकती है कहीं आप विष्णु तो नहीं है ऐसे जो कहा पहचान गए श्री परशुराम जो हैं वे स्वरूप को पहचान गए चरणों में गिरे हैं और चरणों में गिर करके बोले महारे मेरे अपराध को क्षमा करो आपने परशुराम की स्वर्ग की जो गति है उसको रोक दिया है विवाह के 12 वर्ष पश्चात चैत्र शुक्ल पंचमी पुष्य नक्षत्र के समय श्री दशरथ राजा ने जिस समय अपने निमित्तों का दर्शन किया उस समय ये विचार कर रहे हैं कि अब तो श्री राम को जल्दी से राज्य प्रदान कर दी जाए तो निमित्त दर्शन करके श्री राम को राज्य का प्रदान करने का जो आदेश प्रदान किया है आयोजन किया गया है श्री भारत मामा के घर गए हुए हैं उस समय देवताओं ने उस कुबड़ी की बुद्धि को पलटी ये तो मिसमिशाती हुई सीढ़ी चढ़ करके ऊपर गई सारे नगर को अपूर्व से सजा हुआ देखकर के कह रही है कि आज इतना नगर क्यों सज रहा है सब कह रही हैं अरे तुझे पता नहीं है कल राम का राजाभिषेक होगा ये तो मिसमिशाती हुई उस समय कवश केकई के पास में आई और केकई के पास में आकर के कह रही हैं केकई तो इसे चंद्रहार प्रदान कर रही हैं बोले हाई मेरे दुर्भाग्य आप इस समय शोक के स्थान पर मुझे ये बधाई प्रदान कर रही है दुर्मंत्र करके केकई की के बुद्धि उसको चंचल किया है और केकई ने वैजंत नगर वासी शंबरासुर के साथ में युद्ध के समय जो दो वरदान पहले दशरथ राजा ने दिए थे उन वरदानों को मांग लिया कि राम का को वनवास भरत को राज्याभिषेक इनकी प्राप्ति हो आज ही राम वन को गमन करें चौदह वर्ष के लिए श्री राम को कुछ पता ही नहीं दशरथ राजा हा राम कहकर के जो गिरे सो गिरे फिर उठ नहीं पाए सुमंत्र ने जिस समय सूचना दी कि पिता रुगलो होकर के पड़े हुए हैं उस समय श्री राम दौड़े हुए आए मां के कई से पूछ रहे हैं कि मां पिता की ऐसी दशा कैसे हुई उस समय केके यही कह रही हैं कि हे राम पिता के जीवन की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है जब तक तुम पिता की आज्ञा का पालन नहीं करोगे तब तक दशरथ तुम्हारे पिता न अन्न जल ग्रहण करेंगे न जल ग्रहण करेंगे श्री राम कह रहे हैं अहम वे वचनाथ राग्य विषेयम अपि चारणवे भक्षे एम विषम तीव्रम पते पिता के आदेश से अग्नि में भी पूछ सकता हूँ विष का भी भक्षण कर सकता हूं के कहीं नहीं जिसे मैं राजा की आज्ञा को सुना श्री राम अत्यंत अत्यंत हर्षित होकर हो गए हैं और हर्षित होकर के कह रहे हैं कि मैं अभी मां से मिलकर के जानकी जी से मिलकर के आता हूं जैसे ही श्री जानकी जी के पास में पहुंचे श्री जानकी जी आश्चर्यचकित होकर के कह रही है आर्यपुत्र आज आपके श्री मस्तक के ऊपर लाख श्वेत छत्र का मैं दर्शन नहीं कर रही हूं आप बिना छत्र के यहां कैसे आए जो स्वर्ण सिंहासन प्रदान कर रही हैं चौकी श्री राम ने चौकी हटा दी धरती के ऊपर ही बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि प्रिय अब हमको आसन की जरूरत नहीं है अब तो मैं कर्ण कुटी में ही निवास करूंगा श्री जानक जी कह रही हैं कि दाहकता अग्नि के बिना नहीं रह सकती है प्रकाश सूर्य के बिना नहीं रह सकता है चंद्र का चांदनी के बिना चंद्र का चंद्र के बिना नहीं रह सकती है जान की भी बिना राम के नहीं रह सकती है कभी आज्ञा का पालन करना सुखदाई होता है कभी आज्ञा का उल्लंघन करना और भी ज्यादा सुखदाई होता है श्री राम परम परम आनंदित होकर के विराजमान हुए श्री दशरथ समय कह रही हैं कि सुमंत्र मैं सभी रानियों के साथ में राम का दर्शन करना चाहता हूं उसमें के कई मार्ग बताते हुए आगे आते हैं मार्ग में कहीं के कई श्री जानकी जी को हाथ में जो बलकर वस्त्र लिए हुए हैं आप ग्रहण कर लेते हैं उसे मैं दशरथ अत्यंत क्रोधित होकर के कहते हैं कि जानके बलकर वस्त्र धारण करके नहीं जाएंगे जानके राम के साथ में नहीं जाएंगी राम के अभाव में जानके यहां पर शासन करने के लिए विराजमान हैं परंतु तो जानकी जी कह रही हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है हम जैसे हमारे पूर्वज गए हैं इसी प्रकार हम बंग को अब जाएंगे उस समय तक असून एवं मुक्त संघ शिवदेव जी क्या सुंदर उपमा देते हैं कि जैसे एक मुक्त संघ अपने प्राणों का त्याग करके जाता है इसी प्रकार श्री राम उस समय अयोध्या का त्याग करके बन में पधारे वासम त्यक्ता एवं मुक्त संगा जैसे एक ज्ञानी योगी मुक्त संग होकर जाता है ऐसे श्री राम उस समय पढ़ा रहे हैं श्री राम पृथ्वी से ही कह रहे हैं कि अली पृथ्वी जान की तेरी पुत्री है और मां अपनी पुत्री से कितना प्रेम करती है अरुण दल पारारे कठिन पादे विन्यास नलिन्यादारिंदा जानक अम आज जानकी अरण्य की ओर जा रही हैं तुम कोमल बन जाना और श्री जानकी जी के लिए पृथ्वी अत्यंत अत्यंत कोमल बन करके विराजमान हुए हैं श्री राम ने प्रजा का त्याग किया तृतीय दिवस श्रृंगवेर में जटा धारण करके विराजमान हुए गुरु के साथ में मिलन हुआ गंगावतरण की कथा उनको सुनी है भरद्वाज ऋषि के आश्रम में प्रयाग में आप पहुंचे हैं श्री भरद्वाज ने यही कहा कि पास नहीं चित्रकूट आपके निवास के लिए परम सुंदर स्थान होकर के विराजमान छठे दिन श्री राम का नाम स्मरण करके राम राम कहे राम कहे श्री दशरथ राय ने अपने प्राण जो हैं उनका त्याग किया भरत जिस समय आए उस समय एकदम व्याकुल हो रहे हैं सारी प्रजा मेरा अनुसरण करे ये कहते हुए श्री भरत उस समय पधारे आज भरत की गति अद्भुत हो रही है वे कहीं जल के कीड़े के वो समान जो कभी तेज जाता है जल भ्रमर के समान कभी मंद होकर के विराजमान है इस प्रकार श्री भरत कभी उत्कंठा में एकदम दौड़े हुए कभी मां के अपराध का विचार करके संकोच में संकुचित होते हुए अपनी गति को शिथिल करते हुए श्री भरत आनंदपूर्वक विराजमान है श्री राम उनके साथ में मिलन हुआ राम ने यही कहा कि भैया पिता के आदेश का पालन करना सबका कर्तव्य है हम सब कहा श्री राम उनकी पादुका को ग्रहण करके भरत लौट करके पधारे हैं इधर श्री राम ने तेरहवें वर्ष की समाप्ति पर फिर आपने दशरथ जो दक्षिणा है उसकी ओर गमन किया है श्री विभिन्न ऋषि उनके ऊपर कृपा करते हुए श्री राम आनंद विराजमान हुए जनस्थान में भ्रमण कर रहे हैं सर्भंग सुतीक्ष आदि अगस्त ऋषि प्रभुति सब ऋषियों के साथ में मिलते हुए श्री राम जब तपोवन में आकर के नासिक में आकर के विराजमान हुए श्री पंचबी उसकी शोभा का क्या वर्णन किया जाए एशा कुटी, यत्रास्त एक घटी पुरस्कृत तटी संश्लेष भित्त बटी गोदा यत्र नटी तरंगित तटी कल्लोल चंचत पुटी दिव्यामोदुटी भवाब्दी शक्ति भूत क्रिया दुष्प्री ऐसी जो पंचवटी है उस पंचवटी में श्री राम आप विराजमान हुए वहां श्री जानकी जी का रावण में हरण किया है श्री खरदूषण त्रिषणा इनके पास में नकदी रोती हुई गई वहां पर आपने खषण त्रषा इनका वध किया ये रोती हुई रावण के पास में गई रावण ने श्री जानकी जी उनका हरण किया है श्री राम विलाप करते हुए विराजमान हैं केन केन नीता गता को भवान हैकारों स्त्री संज्ञों की जो गति है उसको भी आपने प्रकट किया है सुग्रीव के साथ में मैत्री प्राप्त करके आप जिस समय बंदरों को भेज रहे हैं श्री हनुमान दूत के द्वारा जानकी जी की खबर जिस समय मिली उस समय परम परम आनंद की प्राप्ति हुई है श्री राम उन्होंने श्री जानकी जी का उस समय दर्शन किया श्री राम के पास में आकर के कह रहे हैं धूम अग्नि अग्निशा की तरह श्री जान की मंद प्रभाव हो रही हैं, संदिग्ध स्मृति की तरह से हो रही हैं, क्षीर्णी की तरह से वे न्यूना होती हुई चली जा रही हैं, खंडित श्रद्धा की तरह से वे शिथिल हो रही हैं, प्रतिहता आशा की तरह से वे उल्लासहीन हो रही हैं, सो प्रसार सिद्धि की तरह से वे अपूर्ण हो रही है ृथपथ पाठशील की विद्या की तरह से वे अत्यंत अत्यंत क्षीर्ण होती हुई श्री जानकी जी विराजमान है पृथ्वत पाठशील से विद्याम गता।, गता ऐसे श्री जानकी जी की रूपमाधुरी उनका श्री जानकी जी की जो दशा है उनका दर्शन करके श्री राम अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो जाएं इस सुंदरता का क्या वर्णन किया जाए सुंदर ए सुंदराम सुंदर ए सुंदर कपिही सुंदर ए सुंदरी सीता सुंदरे किन्न सुंदरम सुंदर कांड में कौन सी वस्तु सुंदर होकर के विराजमान नहीं है विभीषण शर्ण ने शरणागति ग्रहण की और शुक्ल अष्टमी के दिन श्री कृष्ण ने श्री राम ने किस्क की ओर गमन किया है तीन दिन तक समुद्र से प्रार्थना की समुद्र नहीं माना जो आपने अग्निण का संदाहन किया है समुद्र शरणागत हुए हैं और कह रहे हैं है जय श्री राम ने सुवेल पर्वत के ऊपर जाकर के शिविर की स्थापना की है अंगद को दूध के रूप में भेजा माघ कृष्ण दोष से लेकर के चैत्र शुक्ल चौदस तक अठासी दिन तक श्री राम रावण का अपूर्व युद्ध उस समय उत्पन्न हुआ है रावण तक, तक, का बध करके अगस्त ऋषि के द्वारा दिए गए जो बाण उनसे रावण का वध करके श्री जानकी जी उन जानकी जी को साथ में लेकर के श्री राम उस समय पधारे हैं आनंदपूर्वक अयोध्या में महामहोत्सव विराजमान हुआ सब अयोध्यावासी राजा रामचंद्र की जय चौदह माह दस दिन श्री राम वियोग को प्राप्त करते हुए विराजमान हुए अंत में श्री राम सुखपूर्वक अयोध्या राज्य के ऊपर विराजमान हुए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 इच्छाको नाम अयम वंश है सुमित्रांतो भविष्य ये जो वंश है इच्छाकुओं का ये सुमित्र पर्यंत आगे होगा मिमी उनके यहाँ पर जनक का जन्म हुआ है और इमी जनक के वंश में श्री जानकी जी वे उत्पन्न हुई हैं अब वंश का वर्णन कर रहे हैं श्री चंद्र वंश में राजा का जन्म हुआ की कीर्ति को सुनकर के उर्वशी इनके पास में आई और उर्वशी के गर्भ से श्री पुरुरवा राजा के द्वारा आयु श्रुतायु सत्यायु रय विजय जय ये बोल राजा रामचंद्र की जय छह जो पुत्र हैं वे उत्पन्न हुए हैं विजय के वंश में ही गाध राजा का जन्म हुआ गाध की सत्यवती नाम करके कन्या एक दिन ऋषिक ऋषि गाधे राजा के पास में आई कितना निर्मल चित्त होगा ऋषि का कह रहे महाराज अपनी कन्या हमारे साथ में ब्या दो सीधा सीधा अब राजा ने टालने के लिए कह दिया कि महाराज जिनके एक कान काले हों ऐसे एक हजार घोड़े लाकर के यदि मुझे दो तो मैं अपनी कन्या तुमको ब्याूंगा पता लग जाए अभी ये तो वरुण देवता के पास में गए और एक कान जिनके काले ऐसे हजार घोड़ा लाकर के इनको प्रदान कर दिए हैं उस समय ऋचिक ऋषि के साथ में गाधराजा की जो कन्याएं है सत्यवती उनका विवाह हो गया अब सत्यवती ने भी गाधराज प्रार्थना की ऋचिक ऋषि से कि हमारे हमारे संतान हो और इधर की जो पत्नी है उन्होंने भी की कि हमारे यहां पर एक ही लड़की थी उसकी शादी हो गई महाराज अब हमारा वंश्य कैसे चले तो हमारे यहां पर भी संतान उत्पन्न होनी चाहिए तो ऋषि ने दो चारू तैयार किए एक चरु अपनी सास के लिए और एक अपनी पत्नी के लिए रात को मैया बेटी दोनों मिल गई और मैया कह लिए बेटी तेरे लिए तो तेरे पति ने बढ़िया चरु बनाया होगा और मेरे लिए चालू बना दिया होगा सो अपन बदल करके खा लें सो के चरु को खा लिया ब्राह्मणी ने और ब्राह्मणी के चरु को खा लिया क्षत्रियाणी ने ऋचिक ऋषि को जब पता लगा तो इन्होंने श्राप दिया कि जा तूने विश्वास मेरे ऊपर भी नहीं किया जा तेरे उग्र दंड को धारण करने वाला एक पुत्र उत्पन्न होगा बोल मरे ऐसा नहीं हो बोल होगा तो सही अब नाती होगा बेटा नहीं होगा तो नाती हो इन्हीं रुचि के जमदग्नि उत्पन्न हुए और जमदग्नि में परशुराम भगवान का जन्म हुआ बोलो परशुराम भगवान की जय अब परशुराम भगवान के यहां पर एक दिन कार्तिक अर्जुन सेना लेकर के रात को पहुंचे राजा ने स्वागत किया अति का और सबको बढ़िया दावत खाया पिया तो अलग और मन में विचार कर रहे हैं जहां फूटी झोंपड़ी और वहां पर इतना स्वागत कैसे हो गया बोल द्वार के ऊपर जो गाय बधी हुई है ये उस गाय का प्रभाव है सो खाया पिया वो तो अलग और गाय जो है उसको खोल करके ले और ले जबरदस्ती कार्तिक अर्जुन परशुराम जी को गुस्सा आई कि युद्ध इस और इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले राजों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले मैं एक क्षत्रिय निर्णय दूंगा और परशुराम जी ने फर्सा लेकर के कार्तवीर अर्जुन का बध किया कितने पराक्रमी रहे होंगे कार्तवीर अर्जुन कोई मामूली नहीं है जिन्होंने रावण को पकड़ करके, और अपने घर में बांध करके रख दिया और उसके सिर के ऊपर दीवट बना करके दिया जलाए थे और रावण को मारने के लिए रामचंद्र जी को कितनी मेहनत करनी पड़ी कितने बंदर भालुओं को इकट्ठा खर्ट, करना पड़ा परशुराम जी ने उन कार्तिकवीर अर्जुन को अकेले ने मार दिया इनके पुत्रों को भी मारा इक्कीस बार पृथ्वी को निक्षि भी किया बोलो श्री परशुराम भगवान की जय इसी वंश में आगे ये राजा उत्पन्न हुए यया तो राजा की दो पत्नी हैं, एक हैं शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी और दूसरी हैं दानव की पत्नी पुत्री में अनु, पुरु तीन पुत्र उत्पन्न हुए और और देवयानी में यदु उत्पन्न शुक्राचार्य जी ने किसी दिन जमाई के ऊपर गुस्सा करके श्राप दे दिया कि जा तुझे बुढ़ापा आ जाए ये बोले नहीं मारे अभी मुझे विषयों से मेरा मन नहीं भरा है बोले जिससे तू बदलेगा उससे अपनी आयु बदल सकता है उस समय इन्होंने बड़े भाई के पुत्र के पास में जाकर के कहा कि बेटा मेरी आयु ले ले बोले ना इस चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे छोटे बेटे के पास में पुरु के पास में आकर के कहा पुरु ने आयु बदल ली तो पुरु को राज्य के ऊपर विराजमान किया यदु को राज्य के ऊपर विराजमान नहीं किया है उनी पुरु के वंश में पांडव जो हैं उनका जन्म हुआ है और यदु वंश में यदवंश विभूषण श्री चंद्र का जन्म हुआ है तो चंद्र भगवान की जय वंश जो है उनमें रंतदेव राजा उनका जन्म हुआ जिन्होंने उनचासवें दिन थोड़ा सा अंधजल मिला था उसको भी ब्रह्मा विष्णु शिव ये याचक बनकर के आए उनको उस अंग को प्रदान कर दिया है जदवंश उसको श्रवण करके जीव जितने भी पातक हैं उन सवो से मुक्त हो जाए बोले भगवान यदवंश में उत्पन्न हुए यदवंश में श्री बसनेव जी की अठारह पत्नी पौरमी रोहिणी भद्रा मदरा रोचना एला देवी की आदि इनमें प्रमुख होकर के विराजमान हैं। श्री रोहिणी जी में बलगत सावरण बिबल ध्रुवकृत ये पुत्र उत्पन्न हुए हैं उनमें भी आठ पुत्रों का जन्म हुआ भद्र बोले ये तुम्हारे साथ ही हुए आठवा कौन हुआ बोले अष्टमस्तव आशी स्वयं हरि केला आठवे स्वयं श्री कृष्ण चंद्र ही इनके यहां पर उत्पन्न हुए बोल कृष्णचंद्र भगवान की बोल भगवान क्यों अवतार धारण करते हैं बोल पृथ्वी का भार दूर करने के लिए धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं महाराज जम नहीं रही है बात हाँ तो कर देंगे मना तो करेंगे नहीं परंतु जम नहीं रही है बात पृथ्वी का भार दूर करना तो पृथ्वी का ऐसा भार नहीं है कि भगवान कृष्ण को अवतारी को अवतार धारण करना पड़े माना कंस जरासंध बहुत बड़े प्रतापी थे परंतु तो इतने बड़े प्रतापी नहीं हैं कि कृष्ण को अवतार धारण करना पड़े जब हिरण्याक्ष हिरण्य कश्यम जैसे आदि दैत्य उनको भी मारने के लिए कृष्ण का अवतार नहीं हुआ मिशिंग वराह के द्वारा ही काम चल गया तो फिर कृष्ण का अवतार केवल कंस को मारने के लिए हुआ बात गले के नीचे नहीं होता रही और रही धर्म में स्थापना की बात तो धर्म में स्थापना करने के लिए कृष्ण स्वयं तो होंगे उसके लिए कृष्ण को अवतार लेने की क्या जरूरत थी किसी शंकराचार्य किसी रामानुजाचार्य श्री कपिलदेव कोई ऋषभ देव जैसे किसी अवतार को भेज देते उससे धर्म की स्थापना हो जाती इसलिए भगवान के अवतार का मुख्य कारण धर्म की स्थापना भी नहीं हो सकता है कोई अलग कारण होगा वो अलग कारण क्या है शिशुदेव जी बोले बोले भगवान के अवतार का मुख्य कारण है कलऊ जनुष्यमाणान दुख शोक तमोनुदम अनुग्रह भक्तानाम जीवों के ऊपर विशेष रूप से अनुग्रह करना प्रेम रस निर्यास आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोके कौनित प्रचारण रसिक शेखर कृष्ण परम करुण दुई हेतु हाइते इच्छा उद्गम भगवान के अवतार के दो कारण है प्रेम रस के निर्यास का आस्वादन निर्यास कहते हैं सार का भी सार का भी सार निचोड़ का भी निचोड़ उसको कहते हैं निर्यास प्रेम रस का जो निर्यास है निचोड़ उसका आस्वादन प्रेम रस का परम निचोड़ कहां है बोले बैकुंठ बैकुंठाद्य नो जे जे लीलास्तार से, से लीला कोरे, यहां पे बोर का, बैकुंठ आदि में भी जिस लीला का विस्तार नहीं है उस लीला का श्री कृष्ण आस्वादन करना चाहते हैं अर्थात वाले मानता युक्त पर भाव युक्त दुर्लभ जो प्रेम लोक वेद की मर्यादा का जहां उल्लंघन हो जाए श्रीमद् भागवत प्रकिया प्रेम का ही स्थापन करने वाला मुख्य ग्रंथ स्पष्ट रूप से का स्थापन करता है ताबार पितृवीर भ्रातृद भी सात पूरा राष्ट्रपक्षाध्यायी तो लोक वेद की मर्यादा का भी उल्लंघन करके बिना किसी संबंध के सामाजिक स्वीकृति कहीं नहीं है फिर भी सामाजिक स्वीकृति के बिना भी स्वाभाविक रूप में निष्कारण जो प्रीति है वो जैसी कृष्ण लीला में प्राप्त है वैसी निष्कारण प्रीति कहीं दाम्पत्य लीला में नहीं है दाम्पत्य संबंध के कारण भी जहां प्रीति नहीं है ऐसे सहज स्वाभाविक प्रेम को प्रस्तुत करने वाला जो प्रेम है उस प्रेम का आस्वादन प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण यहां प्रकट हुए तो बैकुंठ आद्य आद्य शब्द के द्वारा दिखाया कि गोलोक में भी जो प्रेम नहीं है वह प्रेम इस भूम वृंदावन में प्रकट लीला के समय प्रकट हुआ बोलो श्री वृंदावन धाम की जय उसका आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण की उस प्रेम माधुरी का क्या वर्णन किया जाए अलकन पे पलकन पे कपोलन की झलकन पे गोरथ छाये रही है कारी कमरिया को लोटिया पे धर के ही ओ कारी काजर धौरी धूमर ऐसे एक एक गैयान को नाम लेते वह में आप गोष्ठ में पधारें कहूं एक दिन आनंद हो तो होए गो दो दिन हो तो होए गमारे ब्रज में नित्योत्सवम बनते हैं नित्य उत्सव विद्यमान शुभदेव जी ने मन में विचार किया विचार किया कि चखनी तो चखा दी है अब राजा को यदि प्रश्न करना होगा तो अपने आप प्रश्न करेगा सो जो मौन हुए सो इस कंध की समाप्ति हो गई राजा तो घबरा गए और प्रश्न करते हुए बोले कथितो वंश विस्तार हो भवता सोम सूर्यो राय वंश्याम चरितम परमाद्भुतम बोले महाराज आपने चंद्रवंश सूर्य के राजाओं की वंशावली का हमारे सामने गायन किया महाराज कौन ऐसा होगा जो कृष्ण लीला से विमुख हो जिसके ऊपर कभी कृष्ण की कृपा नहीं हो और कर्म का फल भी नहीं हो ऐसा कोई बहेलया भले विमुख हो जाए अन्यथा कृष्ण कथा से कोई भी विमुख होने वाला हो ही नहीं सकता है मैंने जो पूछा है नहीं पूछा है उसका सबका वर्णन करें श्री बलदाऊ जी का दो माताओं से जन्म कैसे हुआ जब तक देहांत नहीं हुआ रोहिणी मैया में भी और श्री देवकी मैया में भी दोनों में जन्म कैसे हुआ जब ये सुनकर के राजा शुभदेव जी प्रशंसा कर रहे हैं बोले धन्य है धन्य, तेरी बुद्धि ठीक ठिकाने श्री पृथ्वी के ऊपर दुष्ट राजाओं का आतंक देख के पृथ्वी ब्रह्मा जी के को साथ में लेकर के क्षीर समुद्र पर गई वहां पर विष्णु भगवान से प्रार्थना कर रही है संयोग की बात यह हुई जिससे में पृथ्वी प्रार्थना करने के लिए पहुंची क्षीर समुद्र पर उस समय अवतारी श्री कृष्ण के अवतार का भी समय आ गया चार अवतार कल्प अवतार है के का अवतार अलग अलग अवतार हैं परंतु चार अवतार ब्रह्मा के दिन में एक दिन में केवल एक बार ये चार अवतार अलग अलग जन्म ग्रहण करते हैं कौन कौन से बोले राम कृष्ण गौर ये तीन अवतार ये कल्पावतार है गौर लीला को भी अलग मत मानो दो अवतार प्रधान हैं राम कृष्ण और ये तीन अवतार परावस्था अवतार माने गए हैं परावस्था का तात्पर्य है जीव मात्र के ऊपर कृपा करने वाले इनमें राम और कृष्ण ये दो अवतार हरेक त्रेता में राम अवतार नहीं हरे द्वापर में कृष्ण अवतार नहीं और जिस द्वापर में कृष्ण अवतार होता है उसके आगामी कलयुग में गौर अवतार होता है इस तरह से राम कृष्ण और गौर ये तीन कल्पावतार हैं ब्रह्मा के एक दिन में पूरी सृष्टि को कृतकृत करने के लिए केवल एक बार भगवान अवतार धारण करते हैं तो भगवान के अवतार का समय आ गया था इसलिए भगवान ने श्री कृष्णचंद्र ने उस समय आदेश प्रदान किया ब्रह्मा को ब्रह्मा ने उस आकाशवाणी को सुनाते हुए कहा कि भगवान ने पृथ्वी के ज्वर को पहले ही समझ दिया है उन्होंने आदेश दिया है कि आप सब जन्म ग्रहण करें बसदेव जी के घर में साक्षात भगवान पुरुष पर अवतारी कृष्ण अवतार अवतार ग्रहण करेंगे जो पुरुष अपर हमने तो पुरुष अवतार क्षीर समुद्रशाही विष्णु के पास में आकर के प्रार्थना की है पंत कृष्ण का जो अवतार है वो क्या है पुरुष अपर पुरुष से भी पर अवतार है अवतारी अवतार है श्री बलदाऊ जी पहले जन्म ग्रहण करेंगे भगवान ने योग माया को आदेश दिया है कंस को वंचित करने के लिए वे यशोदा में कहीं स्थिति तो प्राप्त करेंगी परंतु तो यशोदा की पुत्री के साथ में कभी भी प्रीति नहीं होगी प्रभुणा अंशे न कार्यार्थे यशोदा में केवल उनकी संभविष्य स्थिति मात्र होगी परंतु तो यशोदा को यह कभी भी अनुभूति नहीं होगी कि मेरी कोई बेटी थी यशोदा तो यही अनुभव करेंगे कि मेरे एकमात्र कृष्ण ही एकमात्र पुत्र हैं कोई दूसरी संतान है ही नहीं इसीलिए कभी, कभी लीला में सामने नहीं आएंगी कभी भाई दूज राखी दशहरा करने के लिए भाई की सेवा करने के लिए कभी भी उपस्थित नहीं होंगी सामने नहीं होंगी लीला में सबका वे केवल समाधान करती हुई पर्दे के पीछे में विराजमान रहेंगे सामने कभी भी नहीं आएंगे उस ऐसा कहकर के सब देवता अपने अपने स्थान पर लौट गए इधर सूर्यसेन देश के जो राजा थे वहां पर कभी वसुदेव जी का विवाह सूर्यसेन ने मथुरापुरी को बसाया और उसमें सूर शैलो यदुपति मथुरा आवसनपुरी इस मथुरापुरी में श्री बसदेव जी का विवाह देव जी के संग में हुआ जिस समय विदा हो रही है बड़ी पठौनी के समय मध्य बाजार में देवकी जी का रथ पहुंचा है आकाशवाणी हुई कि अरे कंस क्या फूला फूला चला जा रहा है जिसको तू रथ में बैठा करके ले जा रहा है उसका आठवा गर्भ तुझे मारने वाला होगा कंस तो तलवार खींच करके देव को मारने के लिए प्रस्तुत हुआ बसदेव जी मंद विचार कर रहे हैं कि इस समय केवल भेद नीति के द्वारा ही कंस को रोका जा सकता है इसलिए श्री बसदेव जी ने उस समय समझाया बोले बहन और भाई में कोई अंतर नहीं होता है एकता दिखाई भाई बहन दोनों की स्वरूप की एकता दिखाई फिर ये दिखाया बोले यदि तुमने देवकी को मार दिया तो जगत में तुम्हारी निंदा होगी और देवकी को छोड़ दिया तो जगत में तुम्हारी प्रशंसा होगी कि कंस क्या वीर है उसने अपनी बहन के ऊपर हाथ नहीं उठाया अपने शत्रु के जन्म की प्रतीक्षा की और यदि तुमने अपने शत्रु को मार दिया तो इस जगत में प्रीति और यदि शत्रु के द्वारा तुम मारे गए तो स्वर्ग में भी तुमको यश की प्राप्ति होगी ऐसे भेद नीति के द्वारा जिस समय कंस को समझाया है कंस की बुद्धि पलट गई बसदेव जी ने प्रतिज्ञा की कि देवकी के जो संतान उत्पन्न होंगी समर्पे से शाह इसके उन पुत्रों को तुमको समर्पित कर दूंगा जिससे तुमको भय है सरस्वती जी ने बीच में आकर के सेवा कर दी कि ये अभयम उत्थितम बोलो जिसको तुमसे भय नहीं है उसी पुत्र को समर्पित नहीं करूंगा अभयम आकार अकार प्रश्लेष करके सरस्वती जी ने अर्थ कर दिया कंस लौट करके चला गया जब बसदेव जी ने अपने प्रथम पुत्र को कंस के हाथ में सौंप दिया तब कंस घबरा गया वसदेव जी के धैर्य को देखकर के उनकी प्रशंसा कर रहा है बोल ले जाओ नारद जी ने आकर के कंस की बुद्धि पलटी कि तुम काल की दृष्टि से तो पूर्वापर का विचार कर रहे हो पंत स्थान की दृष्टि से नहीं कर रहे हो समझाने के लिए कहा बोले एक गोला खींचो इसमें आठ कंकड़ी रखो बताओ इसमें कौन सी पहली कंकड़ी है कंस ने किसी कंकड़ी के ऊपर हाथ रखा बोले हम सिद्ध कर देंगे कि ये आठवीं है अब बगल से गिनना शुरू करें जिस कंकड़ी के ऊपर हाथ रखे वो किसी ने किसी की सापेक्षता में स्थान की सापेक्षता में आठवीं हो बोले काल की दृष्टि से विचार करोगे तब तो पूर्वा पर संबंध हो जाएगा पंत स्थान की दृष्टि से पूर्वा पर संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है कोई किसी की सापेक्ष होकर के सब संतान कहीं न कहीं आठवें नंबर की हैं कंस की तो बुद्धि पलट गई इसने छह पुत्रों को नष्ट किया बसदेव जी छह पुत्रों को नष्ट करवा रहे जरा भी चिंतित नहीं है क्यों बोले बसदेव हैं विशुद्ध सत्व देव की हैं साधन भक्ति अवतार काल में प्राकृतिक माइक सृष्टि और दिव्य सृष्टि दोनों मिलकर के जन्म लेती हैं तो देवकी जी में जो पहले छह संतान उत्पन्न हुई वे छह संतान कौन हैं वे हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध और देह अभिनवेश और ये शिष्टाचार रहा है संतों का कि वे प्रेम सेवा रूप श्री बलदेव को प्राप्त करने के लिए गुरु तत्व को और सेव्य श्री कृष्ण आठवीं जो संतान है उसको प्राप्त करने के लिए छह जो अभिनिवेश हैं उन छह अभिनिवेशों का त्याग करते हैं छह अवदेशों का विनाश किए बिना भगवत लीला का माधुर्य आस्वाद प्राप्त नहीं होता है ये कहीं संतों का शिष्टाचार रहा है इसलिए बसदेव जी ने जिन पुत्रों का जन्म नहीं हुआ उन छह पुत्रों को मरने के लिए कंस के हाथ में अपने हाथ से सौंप दिया उनको जब वसुदेव जी जिये देख रहे हैं कि देवकी जी के गर्भ में भगवान स्वयं पधारे हैं श्री बलदेव उनका देवकी जी के गर्भ में आगमन हुआ है देवकी जी के भय को देख करके श्री कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया बोले अरे योग माया देवकी के गर्भ में जो बालक आया है उसका आकर्षण करके रोहिणी इस समय ब्रिज में पहुंच गई हैं। रोहिणी के गर्भ में जो दो महीने का बालक है उस बालक को तो समाप्त कर दो और उसके स्थान पर श्री बलदाऊ जी को स्थापित कर दो। जेठ के महीने से लेकर के पौषी पूर्णिमा तक सात महीने तक तो श्री बलदेव दे के गर्भ में रहे जेठ के महीने से लेकर के सार सावन भादो कार्तिक अघयन और पुष पुष तक पौषी पूर्णिमा तक श्री बलदाव जी देवकी जी के घर में रहे वहां से आकर्षण होकर के फिर महाफागुन चैत वैशाख जेठ असार और सावन श्रावणी पूर्णिमा के दिन श्री बलदाव जी का श्री रोहिणी जी में ब्रज में जन्म हुआ लौकिक रीति से श्री बलदेव चौदह महीने में बलदेव का जन्म हुआ पांतो किसी ने भी भी भी इस रहस्य को को जाना नहीं। मथुरा मथुरा के के जितने भी तो के जितने पौरा लोग हैं हाय हाय कहते हुए उनके मुख से हाँ निकली कि हाय कंस ने जरूर औषधी आदि का प्रयोग करके देवकी के गर्भ को नष्ट करा दिया होगा सब कंस के छिप छिप करके गाली दे रहे हैं सामने आकर के गाली देने की किसी की हिम्मत नहीं है सामने कहने की उस समय हो, जोर से हा कहकर के सब रुदन करते हुए विराजमान हुए हैं इधर श्री बलदेव जी का जब जन्म हुआ श्री मथुरा में श्री कृष्णचंद्र का भी उस समय माघी पूर्णिमा के दिन श्री देव जी में आगमन हुआ है और उसके बाद में सप्तम वर्ष की समाप्ति और अष्टम वर्ष भादों की अष्टमी उसमें श्री मथुरा में अर्धरात्रि के समय श्री कृष्णचंद्र का मथुरा में जन्म हुआ जब गर्भ में पधारे उस समय सब देवता गर्भ में भगवान की स्तुति कर रहे हैं सत्यव्रतम सत्य परम प्रसत्यम बोले सत्य स्वरूप श्री हरि उनकी जय हो जय हो अब कौन सा समय आया बोले अथ सर्वगुणों पे तक परम्षोवन काल परम शोभन परम शोभन काल उस समय उत्पन्न हुआ जितनी भी दिशाएं भी सब स्वच्छ हो गई हैं श्री देवकी बसदेव उनके उनने जब चतुर्भुज अद्भुत बालक का जन्म देखा अद्भुत बालक क्या है जगत में बालक उत्पन्न होता है यहाँ पर दो हाथ का परंतु यहाँ चतुर्भुजम तम बालकम अम्बुचे क्षण जगत में आंख बंद करके बालक उत्पन्न होता है यहाँ कमल सरी के नेत्र खुले हैं चार भुजा वाला है उदायु ऊंचे आयुध जो है उनको धारण किए हुए है श्री देव जी कह रही हैं बोले महाराज आपका ये जो रूप है यह ज्ञानियों के सामने कहीं यह प्रकट होता है अव्यक्त रूप में महाराज आप साक्षात विष्णु परमात्मा होकर के विराजमान हो वसदेव जी कह रहे हैं बोले महाराज ये दुष्ट आता ही होगा जो कंस का नाम लिया देवकी जी घबरा गई हैं कह रही महाराज अपने इस रूप को छिपा लो भगवान बोले माँ क्यों चिंता करती है अरे कंस को बुला ले मेरी ये भूजाए कंस रूपी पशु का आल्वन करने के लिए आलवन स्तंभ होकर विराजमान है देवकी जी बोले एक माँ की कोमलता को तो तुम नहीं जानते हो परमात्मा हो ना इसलिए नहीं जानते हो हाय कंस कहीं आ गया मैं जानती हूं कि कंस तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकेगा परंतु कहीं इस कोमल स्वरूप के ऊपर जरासी खुरसट भी आ गई तो मैं मां कैसे सहन करूंगी इसलिए उपसोहर विश्वासमन अदोरूपम अलौकिकम अलौकिक रूप को छुपा लो फिर दूसरी बात कि यदि इस चतुर्भुज रूप को ही आपने दिखाए रखा और मैं अपनी पड़ोसन से कहूं अरे देख मेरा लाला कितना सुंदर है तो मेरी पड़ोसन मुझे डांटेगी कि अरे देख के तुझे जरा भी लज्जा नहीं है सारा विश्व जिन में समाहित हो जाता है प्रलय काल में और तू ये कहती है उन परमात्मा को जगत के आदि कारण को तू ने अपने गर्भ किया महाराज मेरे गर्भ की मेरी कोख की हंसी होगी जगत में मेरी पड़ोसन मेरी हंसी करने लगेगी इसलिए मेरी हंसी नहीं हो यदि आप कहीं बालमुकुंद बन गए और कंस आया भी तो कहीं आपको आंचल की ओट में छिपा करके मैं रख लूंगी इसलिए उपसंहर विश्वात्मन अदो रूपम अलौकिकम अलौकिक रूप को छिपा लो आप पित्रो संपश्यतो तो सद्य बहुव प्राकृत शिशु प्राकृत बालक बन गए प्राकृत माने मूल रूप में कृष्ण का जो स्वरूप है उस तो स्वरूप में विराजमान होंगे कृष्ण का मूल रूप क्या है नामकौमुदी कार ने भगवान नाम कौमी में निरूपण किया है महीधर ने कि तमाल श्यामल तुषि यशोदा स्तनंद पर ब्रह्मणी कृष्ण शब्द से रूढ़ी दिवज होकर के आप विराजमान हो गए बसदेव जी जो श्री कृष्ण को अपनी गोदी में लें वहीं एक झांपी प्रकट हो गई उसमें श्री कृष्ण को शयन कराया और शयन करा कर के जैसे ही चले बोले हैं तो बंद है किसको जगाऊं इसी समय श्री ब्रज में यशोदा जी में कृष्ण की छोटी बहन श्री योग माया का जन्म हुआ उस समय सारे ब्रजवासी योग निद्रा में सो रहे हैं यहां तक कि श्री यशोदा भी योग निद्रा में सो गई उनको भी पता नहीं कि मेरे कोई दूसरी संतान हो रही है जच्चा को भी पता नहीं कि कोई जचकी हुई है कोई प्रसव हुआ है ये उसको भी पता नहीं यशोदा जी यशोदी समझने की एक ही संतान उत्पन्न हुई है तो योग माया का जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही जितने भी द्वार हैं, वे योग माया के प्रभाव से सब खुल गए भादों की यमुना बल्लियों की था नहीं पांच यमुना देकर के जो बसदेव जी घुसे टकना टकना जलाया घेंटू घेंटू जलाया जांग जांग जलाया बसदेव जी पुकार रहे हैं कोयले कोयले अभी भी कोयले गांव प्रसिद्ध है मथुरा और महावन के बीच में श्री बसदेव जी विचार कर रहे हैं कि नए बाल मुकुंद जा रहे हैं बरसाती जल कहीं लग गया और जोर इंडिस हो गई तो कैसे होगी नहीं हो जाए नमोनिया नहीं हो जाए और यमुना जी चाह रही हैं कि नए बाल जा रहे हैं जब तक पाग उतराई नहीं लूंगी तब तक, तक जाने कैसे दूंगी जैसे दो जने लड़े हों और तीसरा बीच भी चाप करे ऐसे ही श्री कृष्ण ने अपने छोटे से लाल चरण को जो यमुना जी को छुआया, कहा तो बल्लियों की था नहीं और कहा टकना टकना जल रह गया है श्री बसदेव जी जब गोकुल में पहुंचे सब सो रहे हैं वहां पर श्री यशोदा जी की शैया के ऊपर दो बालक कहीं रहे होंगे बसदेव जी को दिखे नहीं जैसे ही वासुदेव कृष्ण को यशोदा की सैया के ऊपर सुलाया पूर्व में विराजमान नंद नंदन में वासुदेव कृष्ण समाहित हो गए एक होकर के विराजमान हुआ बसदेव जो मन में विचार कर रहे हैं कि चलो अब कल मुझे प्राण प्राणदंड देगा देगा कोई चिंता की बात नहीं कि तुमने देवकी के अष्टम गर्भ की चोरी की है और मुझे प्राण प्राणदंड दिया जाएगा ठीक है हो भोग जो होगा सो होगा अपने इष्ट की रक्षा कर लें हम जैसे मुड़ने लगे वैसे ही मुड़ कर के जब देखें तो वहां पर यशोदा की शैया के ऊपर एक बालिका को शयन करते हुए देखा और दे जी तुरंत पहचान गई योग माया नहीं है ये बालिका योग माया की छाया रूप त्रिकणात्मिका माया देवी है और संतों का यह स्वभाव रहा है कि वे कृष्ण लीला का आस्वादन करने के लिए त्रिगुणात्मक माया का नाश करते हैं यदि मैं इस बालक को लेकर के जाता हूं और कंस इसे मार देता है तो कोई भी मुझे दोष नहीं देगा शास्त्र में कहीं भी निंदा नहीं मिलेगी कि बसने बड़ा स्वार्थी निकला कि इसने अपने पुत्र को तो बचा लिया और अपने मित्र की कन्या को मरवा दिया ये कोई भी शास्त्र में कहीं भी निंदा के बचन ये कहीं भी सुनने को नहीं मिलेंगे क्योंकि संतों का ये सहज शिष्टाचार रहा है कि वे कृष्ण लीला का आस्वादन करने के लिए माया का नाश करके ही कृष्ण लीला का आस्वादन होता है बसदेव जी जब लेकर के गए जब तक ओढ़ पहन करके नहीं बैठे तब तक तो वो बाल का रही चुप और जैसे ही ओढ़ पहन करके बैठे चिल्ला करके टिल्ला के रोई कंस आया माया को माया देवी को देव की जी की गोदी से परबस इसने छीना परंतु तो माया को जीत लेना कंस के बस की बात क्या है जब तक कृष्ण चरणारंद का आश्रय ग्रहण नहीं किया है तब तक माया जीती जीती नहीं जा सकती है परम बलवती होने के कारण सद्य जाता वो जो बालिका है तुरंत तुरंत तुरं उत्पन्न तुरं हुई हाल की जो कन्या है वो उस कन्या में इतनी दम आ गई कि कंस के सिर के ऊपर लात मार के कंस को पराजित करके आकाश में अष्टभुजी देवी होकर के विराजमान हुई क्योंकि माया कृष्ण कृपा के बिना नहीं जीती जा सकती और योग माया ने उस माया देवी ने कहा कि मुझे मारने से क्या होगा तुझे मारने वाला कहीं ना कहीं पैदा हो गया है जब यह कहा कंस तो लजा गया देव की बसदेव के चरणों को पकड़ा और कंस ने देव की बसदेव दोनों को मुक्त कर दिया देव की बसदेव लौट करके आए जैसे ही योग आ, माया देवी ने मथुरा में घोषणा की कि अरे कंस तेरे मानने वाला कहीं पैदा हो गया है वैसे ही ब्रिजवासी जागे ब्रिज में भी योग निद्रा सबकी दूर हुई और ब्रिजवासी जब जागे तो श्री नंद रानी की शैया के ऊपर परम सुंदर बालक को किलोल करते हुए देखा बूढ़ी जितनी भी गोपिकागण उनके आनंद का ठिकाना नहीं कांसे की थाली देरी के ऊपर रख करके खन बजाई और उस समय सारे ब्रजवासी ये मनोहर समाचार श्रवण करके के नंद रानी में लाला का जन्म हुआ है सबके आनंद का ठिकाना नहीं रहा सब नंद के लाला की जय सब जगह आनंद पूर्वक महा महोत्सव नंद महोत्सव प्रारंभ हुआ बोलो नंद के आनंद भये जय लाल की नंद के आनंद भये जय कनिया लाल हाथी दिने घोड़ा दिने और नीनी पाल की हाथी दिने घोड़ा दिने नंद के आनंद जय कन्हैया लाल की की की की नंद के आनंद लाल तो नंद के आनंद लाला जय जय जय बाबा यशोदा मैया की कीरत मैया की जय ब्रशभान बाबा की जय राधा रानी अभी बधाई बधाई सब लोग बैठो अभी बैठो बधाई होगा सबको बधाई मिलेगी फिर सब लोग बधाई करके फिर अभी का, का बस ज्यादा समय लगेगा तो सब कोई समय की सीमा नहीं ना वो <laughs> अंदर सब लोग बधाई तो दे के बधाई देकर के आनंद पूर्व जाए आनंद पूर्व बधाई में पायन करें सब लोग आनंद पूर्व नाचें नंद मौसम ने गरी भर भर Rani Rani Rani Rani Teri Chiri Chiriyo Rani Teri Chiri Chiriyo.